अरे कृष्ण तो आप मेरे पीछे दोहराइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओ ओम ज्ञान तुम्हेरांदाजनशलाकक्षुरमील तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैत्या मनोभीष्ट स्थात भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम दधा स्वदाक हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका राधा गोपिकाधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे सुते वृंदवनेश्वरी वृषभ सुवी प्रणमा हरिप्रि वाछाकू कृपा सिन्धुव पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः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 तो आप सबका स्वागत है आज के इस दूसरे दिन के सत्र में तो कल हमने भगवान का ये जो अनमोल चरित्र है जिसका वर्णन वाल्मीकि ऋषि ने अपने आदि काव्य रामायण में किया है उसी का ही आधार बनाकर भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका वर्णन करने का प्रयास करेंगे तो भगवान राम का महिमा का वर्णन करते हुए अलग अलग आचार्यगण या ऋषियों ने कहा है वो भगवान राम को प्रणाम करते हुए इस दिव्य काव्य की शुरुआत करते हैं वो कहते हैं श्री राम शरण समस्त जगता रामम विना कहा गति कि भगवान राम एक ऐसे परम पुरुषोत्तम हैं कि सारा जगत उनकी शरण ग्रहण करता है रामम विना का गति तो हमारे जीवन में भगवान राम के बिना कोई और गति नहीं है रामे न प्रतिहन्य कलिमलम रामाय कार्य नमहा बल्कि भगवान राम का प्रभाव क्या है कलियुक्त जो मल है कलयुग के जो दूषण है कलियुगा के जो दुर्गुण है उसको हनन कर देता है तो ऐसे भगवान राम के कार्य कलाप है आगे वो कहते हैं रामात त्रश्यति काल भीम भुजगो गो सर्ववशे कि ये जो काल रूपी सर्प है जिसको हरेक जिसने हरेक जीव को निगल लिया है तो ऐसा काल भी भगवान राम से भयभीत होता है रामश वशे भगवान राम के वश में सब है तो इसलिए भागवत में भी वर्णन आता है जहा कहा गया है भगवान कहते हैं वातो भयती मत भयात कि ये जो हवा है मेरे भय भाई से भयती है और ये जो सूर्य है मेरे भय से उदित होता है और ये जो समंदर है वो उसको मेरा इतना भय है कि आपने सीमा को वो लांग कर आगे नहीं आता तो इसलिए वो कहते हैं कि रामश सर्ववशे त्रिभुवन में जो भी चीज है वो भगवान राम के वश में है रामे भक्ति अखंडिता भवतु तुम्हें राम तमे वा शया तो ये उनको प्रार्थना करते हुए उनको प्रणाम करते हुए आचार्य गण कहते हैं कि हे परम भगवान श्री राम मेरा जो परम भक्ति है मेरे हृदय में जो भक्ति की भावना है वो आपके प्रति अखंड रूप से होनी चाहिए तो बल्कि श्रेष्ठ भक्ति किसे कहते हैं श्रेष्ठ भक्ति उसे कहते हैं अहेतु की अप्रतियहता कि भगवान के प्रति जब हम कोई सेवा करते हैं तो उसके पीछे कोई हेतु नहीं होना चाहिए और वो सेवा कैसे होनी चाहिए निरंतर होनी चाहिए अप्रतिहता, जिसको कहते हैं अखंडिता जिसका कोई खंड नहीं है तो इसलिए ऐसी जब भगवत भक्ति होती है तो उस भगवत भक्ति से भगवान जीव के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और उसका अपना बना लेते हैं भगवान उसका आलिंगन करते हैं लेकिन हम अपने जीवन में यदि देखें जो भी हमारे आध्यात्मिक कार्य होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हेतु हमने पकड़ के रखा है ये करूंगा तो उसके पीछे मुझे ये प्राप्त होना चाहिए लेकिन भगवान कहते नहीं आ, बिना किसी हेतु के भक्तिमय कार्य भक्तिमय सेवा करने का प्रयास करना चाहिए भगवान राम के चरित्र में हम जब जाएंगे आगे आगे तब हमें पता चलेगा कि जिसने भी भगवान राम की सेवा की है भगवान राम के संपर्क में आया है उन्होंने भगवान राम को प्रसन्न करने के अलावा कोई और आप हृदय में कोई और हेतु या कोई और भावना नहीं रखी इसी से तो भगवान राम वश में हो जाते हैं अपने भक्त के हो जाते हैं तो इसलिए भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि रामे भक्ति अखंडिता भवतुए कि ऐसे भगवान राम में मेरी जो भक्ति की भावना है वो अखंड रूप से होनी चाहिए हाँ रामा तुम्हें वाश्रया हे परम भगवान राम मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूं तो वास्तव में किसी भी कार्य को यदि शुरू करते हैं तो शास्त्र कहते हैं हमें तीन चीजों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए हा परम भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए साधु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए जब इन तीनों के प्रति हम प्रार्थना करते हैं साधु मीन्स वैष्णवों के प्रति आध्यात्मिक गुरु के प्रति और भगवान के प्रति जब हम प्रार्थना करते हैं कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने के पूर्व तो शास्त्र कहते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आती नहीं है वो निर्बाध रूप से वो जो कार्य है सफलता से संपन्न होता है तो ऐसे वाल्मीकि ऋषि है जिन्होंने जिनकी सबसे बड़ी देन क्या है वाल्मीकि की जिन्होंने हमें भगवान राम की कथा प्रदान की है भगवान राम का चरित्र प्रदान किया है वास्तव में ये ये जीवन हम लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके इस जगत से चला जाना चाहिए क्योंकि मृत्यु तो वैसे ही आनी है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मरना कुत्ते बिल्ली के जैसे नहीं होना चाहिए हमें जन्म ले लिया और आहार निद्रा भय मैथुन आदि में पशु के समान अपना जीवन यापन कर लिया और इस समाज के लिए दूसरों का हित न करते हुए कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी निंदा की जाती है तो इसलिए जीवन जब हमारे पास प्राप्त होता है विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो हमें कुछ ना कुछ समाज के लिए दूसरों के हित के लिए कुछ करके जगत से निकल जाना चाहिए और वही कार्य किसका है इन महान ऋषि मुनियों का है इसलिए भागवतम कहता है कि हम सब लोग ऐसे महान ऋषि मुनियों के सदैव ऋणी है तो वाल्मीकि के ऋणी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हमें इतना मूल्यवान रत्न ये जो रामायण है वो प्रदान किया है ऐसे तो वाल्मीकि मुनि को भी प्रार्थना करनी चाहिए उनको प्रणाम करते हुए रामायण के शुरुआत के महात्म्य में कहा गया है कुलजंत राम रामे मधुरम मधुराक्षरम आरोह कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम तो ऐसे वाल्मीकि मुनि की तुलना एक कोयल से की गई है किससे की गई है कोयल से की गई है और कोयल सदैव मधुर गान करती है अम्र पल्लव ग्रहण करती है और शाखा में किसी वृक्ष के शाखा पर बैठ जाती है और वहां मधुर मधुर स्वर निकालती है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे वाल्मीकि मुनि जिनकी तुलना कोकिल से की गई है और वो कौन सी शाखा पर बैठे हैं? कविता रूपी शाखा पर बैठे हैं और वहां बैठकर वो क्या करे पूजन राम रामेति मधुरम मधुरा मधुराक्षरम वहां बैठकर भगवान के राम भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं तो वो कहते हैं ये सततम राम सागरम तो ऐसे वाल्मीकि मुनि भगवान राम का जो चरित्र है जिसकी तुलना एक सागर से की गई है उसका वो पान करते हैं अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचत समकल्मशम तो ऐसे वाल्मीकि मुनि के मैं वंदना करता हूं जिनकी कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवान राम की महिमा का बहुत अच्छी तरह से गुणगान कर सकता है और तीसरे जिनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए वो कौन है हनुमान जी हैं क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन अंग जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान उपस्थित हो जाते हैं और हमारे लिए तो सौभाग्य है केवल हनुमान ही नहीं है यहाँ कौन कौन विराजमान है साक्षात भगवान राम है आ, उनकी सीता है लक्ष्मण है और हनुमान है पूरा एक पैकेज है हमारे पास भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है और जिनके सामने बैठकर हमें उनका गुणगान करने का मौका प्राप्त हुआ है या श्रवन करने का मौका प्राप्त हुआ है तो ऐसे हनुमान को प्रणाम करते हुए आचार्य गण कहते हैं भगवान की चर्चा को प्रारंभ करना चाहिए मनोजब मारुत तुल्य वेगम तो जितेन्द्रियम है इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है बुद्धिमताम सबसे अधिक बुद्धिमान है वातात्मजम मजम रूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिसा नमा तो ऐसे वातात्मजम जो वायुपुत्र है तो ऐसे हनुमान को मैं क्या करता हूं हा जो राम के दूत है उनके सामने अपने सर को झुकाता हूं उनको प्रणाम करता हूं उनकी वंदना करता हूं तो इस प्रकार से इन महान जो राम के प्रेमी भक्त है जिनकी कृपा की याचना करते हुए श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हुए वर्तमान आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए है भगवान राम का ये जो चरित्र है जिसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे तो कल यदि आप उपस्थित थे तो कल आपने सुना था कि भगवान राम का ये जो चरित्र है जो सारे जगत को पावन करने वाला है और जिसका श्रवण साक्षात सर्वप्रथम भगवान राम ने किया था लवकुश के द्वारा बाल कांड के अंतिम चार श्लोक लवकुश ने उनको सुनाये थे जिसको सुनने मात्र से भगवान राम को पूरा राम अपना जीवन याद आता है और वो गिर जाते हैं उसके अलावा हमने चर्चा की थे कि किस प्रकार से भगवान राम के महान भक्त राजा कुलशेखर जो भगवत लीला सुनने में तल्लिन हो गए थे लय इति लीला और जिसके द्वारा भगवान और सीता का सीता को बचाने के लिए वो समंदर में घुसे और भगवान ने उनका आलिंगन किया और उनको वापस ले आए तो इस प्रकार से ऐसी चर्चा करते करते रामायण की जो श्रवन की महिमा है जिसको हमने कल स्थापित किया था और कैसे नौ दिनों के लिए भगवान राम के चरित्र व्यक्ति को सुनना चाहिए जिसका वर्णन भी हमने किया था और फाइनली फिर हमने जो रामायण के अलग अलग कांड हैं, उनमें से जो सर्वप्रथम कांड है बाल कांड, उसकी शुरुआत की थी और वो बाल कांड में जो प्रमुखता है वो भी हमने बताया था कि बालकांड की प्रमुखता क्या है उसमें यज्ञ की प्रधानता है और बाल कांड में तीन प्रमुख यज्ञ हुए थे पहला यज्ञ हुआ था भगवान राम के प्राकट्य के लिए दूसरा यज्ञ हुआ था विश्वमित्र मुनि ने किया था और तीसरा यज्ञ क्या था किसको याद है सीता देवी का भगवान ने उनको स्वीकार करना जिसको विवाह यज्ञ के रूप में कहा गया है तो इस प्रकार से कल हमने चर्चा की थे तो आगे हम बढ़ेंगे कल ये भी चर्चा की थी कि रामायण जो ग्रंथ है उसकी शुरुआत में ही पहले श्लोक में ही वर्णन आता है कि तपोनिधि वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में थे जो जिनको देखने के लिए नारद मुनि आ जाते हैं और नारद मुनि उनके आध्यात्मिक गुरु हैं नारद मुनि जैसे आते हैं उनका स्वागत करते हैं पाद्य अर्घ्य आदि उनको अर्पित करते हैं उनकी आराधना करते हैं और उनको संतुष्ट करने के बाद उनको प्रश्न पूछते हैं यही तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि किसी को आपको प्रश्न पूछना है तो पहले क्या करो उनके सेवा करो सेवा करने के पश्चात विशेष आदर सम्मान प्रस्तुत करते हुए उनको प्रश्न पूछना चाहिए और फिर वो उत्तर दे सकते हैं तो आई नारद मुनि को इन्होंने प्रश्न पूछा था कि कौन ऐसा व्यक्ति है इस जगत में जो सोलह गुणों से उनके सोलह अलग अलग, अलग गुणों का कल हमने चर्चा किया था जिनमें सोलह गुण उपस्थित हो हाँ तो उसके उत्तर में नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को कहा था कि इक्श्वाकुवश प्रभव राम नामे जने श्रुता कि इक्श्वाकुवश में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए हैं। फिर जिनके गुणों का और वर्णन करते हुए हैं नारद मुनि उनको कहते हैं पूरा रामायण संक्षिप्त सूत्र रूप में वर्णन करके वहां से चले जाते हैं तो आपको याद होगा यहाँ तक हमने चर्चा की थी और फिर हम भी यहाँ से चले गए थे तो फिर आगे बढ़ते हुए शास्त्र कहते हैं कि नारद मुनि की ये विशेषता है नारायण मुनि ने ऐसे दो भक्तों को पकड़ा जिन्होंने हमें अनमोल ग्रंथ दे दिए पहले तो उन्होंने इनको जो वाल्मीकि रामायण सूत्र रूप में दिया और उसके बाद द्वापार युग के अंत में कलियुग की शुरुआत होने के पूर्व उन्होंने अपने जो शिष्य है व्यासदेव व्यासदेव ने सारे ग्रंथ आदि की रचना करने के बावजूद भी असंतुष्ट थे तो गए उनके पास और जाकर उन, उन्होंने असंतुष्टि का कारण पूछा तो नारद मुनि ने कहा देखो तुमने संसार में सब कुछ कर लिया है लेकिन एक चीज तुमने जीवन में नहीं की है जिसके कारण तुम असंतुष्ट हो और वो चीज क्या है परम भगवान कृष्ण का तुमने गुणगान नहीं किया है इसलिए तुम असंतुष्ट हो इसलिए फिर भागवत सूत्र रूप में सुनाकर वहां से नारद मुनि चले जाते हैं और व्यास देव उसका विस्तार करते हैं व्यास शब्द का अर्थ क्या है जो विस्तार करे उसे व्यास कहते हैं तो व्यास देव ने उसका विस्तार किया और श्रीमद भागवत आदि जो ग्रंथ है वह हमें प्रदान किए तो उसी प्रकार से सूत्र रूप में रामायण इनको सुनाया है वह मुनि को तो नारद मुनि चले गए वाल्मीकि मुनि अपने जो शिष्य है उनके शिष्य है भरतवाज मुणि भरतवाज मुनि को लेकर निकलते हैं उनके आश्रम के नजदीक ही तमसा नदी है तमसा नदी के तट पर चलते हैं और वो तमसा नदी का सुंदर जल देखते हुए वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भरतवाज को कहते हैं रमनीयम प्रसन्न नामू सन मनुष्य मनो यथा कि हे भरवाज ये जल को तो देखो ये जो तमसा नदी का जल है ये कैसे है सन मनोयथा जो सत पुरुष होता है साधु स्वभाव का व्यक्ति होता है उसका मन बहुत निर्मल और पवित्र होता है वो कहते हैं इस तमसा नदी का जल उस मन के समान है कि यहां कीचड़ नहीं है जिस प्रकार से साधु स्वभाव के मन के वाले व्यक्ति के मन में कीचड़ या अमल की भावना नहीं होती गंदगी की भावना नहीं होती उसी प्रकार से मुझे यह जल लग रहा है तो क्या करो हे भरद्वाज यहाँ मेरे वस्त्र वलकल रखो और यहाँ कलश आदि रखो तो मैं क्या करूंगा स्नान करूंगा तो वो भरद्वाज मणि उनके वो सारी चीजें रखते हैं तो वाल्मीकि ऋषि थोड़ा तमसा नदी के तट पर थोड़ी देर के लिए विचरण करना शुरू करते है विचरण करते करते उन्होंने देखा दो पक्षियों को देखा क्रौ पक्षी हाँ छोटे आकार के होते हैं क्रौ पक्षी को देखा जो आपस में वो जोड़ा एक मेल और फीमेल मादा और एक नर आपस में जोड़ा क्या कर रहा था मधुर भाषा में आपस में संवाद कर रहा था और जैसे ये संवाद कर रहे थे उनकी ये भावना थी कि हम कभी भी अलग ना हो जाए क्योंकि अलग होने का जो दुख का है वो सहा नहीं जाता तो ऐसे ये चर्चा कर रहे थे तो उसी समय काल क्योंकि सबसे बलवान कौन है इस संसार में काल इसलिए तो भगवान कहते हैं कालोस्मी लोकक क्षयकृत प्रवृद्ध हे अर्जुन इतने सारे तो मैं देख रहे हैं ना ये सारे रणांगन में लोग हाँ ये तो मेरे द्वारा मारे जाने वाले हैं क्योंकि मैं काल के रूप में इनका वास्तव में क्षय कर चुका हूं बस तुम तो एक निमित्त मात्र तुम्हें बनना है तो उसी समय ये पक्षी आपस में बात कर रहे थे मानव पति पत्नी ही है उसी समय एक शिकारी निषाद वो आता है और क्या करता है अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा उसमें से जो मादा पक्षी था मेल पक्षी था उसके ऊपर अपना बाण चलाता है तो वो खून से लतपथ होकर वो पक्षी गिर जाता है और जैसे गिर पड़ता है वो तड़पने लगता है और उसकी तड़प देखकर जो नर पक्षी मरता है और मादा पक्षी है वो उनकी तड़प देखकर अपने पति की तड़प देखकर उस पक्षी की बहुत चिल्लाने लगती है विलाप करने लगती है रोने लगती है करुण स्वर में हा बोलने लगती है तो ये जब वाल्मीकि ऋषि ने देखा तो उनके हृदय में बहुत दया की भावना जागृत हो गई और वास्तव में साधु का स्वभाव है दया तिथिक वहा साधु का, का लक्षणों का वर्णन किया गया है जिसमें कहा गया है साधु मीन्स क्या सबसे पहला उसका गुण क्या होना चाहिए तितीक्षवा इसलिए गीता में सबसे पहली शिक्षा अर्जुन को कृष्ण देते हैं तांस तिथिक्षस्व भारत कि हे अर्जुन ये संसार में जो सुख और दुख का है वो सर्दी और गर्मी की तरह आते हैं और जाते हैं उससे विचलित नहीं होना उसको सहन करने का प्रयास करो तो साधु का स्वभाव है किसी को भक्त बनना है तो भक्त का पहला गुण क्या होना चाहिए सहनशीलता और दूसरा गुण वर्णन करते हैं तिथिक वहाणिका दूसरा गुण है, है करुणा उसके हृदय में सारे जगत के लिए करुणा भरी होती है सबके लिए करुणा का भावना उसके हृदय में होता है चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त व्यवस्था वासुदेव दत्त वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते और वो कहते हैं कि मैं ये चैतन्य महाप्रभु आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि क्या करो आप मुझे इस संसार के जगत के लोगों का दुख नहीं देखा जा रहा है सारे जगत के लोगों का दुख आप मुझे दे दो सारे पाप मुझे दे दो मुझे अकेले नरक में जाने दो लेकिन जितने लोग इस संसार में हैं, उनको आध्यात्मिक जगत वैकुंठ ले जाइए उनको सुखी बनाइए, तो इस प्रकार का भावना भक्त का होता है और वही भावना श्रील प्रभुपाद का है श्रील प्रभुपाद ने अपने बुढ़ापे का विचार नहीं किया उनके पास उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था लेकिन उनके हृदय में करुणा थी सारे जगत का कल्याण करने के लिए इसलिए उन्होंने भारत अपना घर वृंदावन आदि को छोड़ा और अमेरिका आदि में जाते हैं और वहां सारे जगत का कल्याण करते हैं तो इन पक्षियों को देख के भी इनको दया आ गई वाल्मीकि को जैसे दया आई तो उसने देखा ये तो अधर्म है वाल्मीकि कहने लगे तो उन्होंने उस निषाद को देखा व्याद जो शिकारी था उसको देखते हुए एक अद्भुत श्लोक उनके मुख से निकला और वो श्लोक वास्तव में बीज है वो ऐसा श्लोक है जिसमें वास्तव में पूरा रामायण सम्मिलित है जैसे पूरे किसी वृक्ष का एक बीज में सारा वृक्ष समाया होता है उसी प्रकार से एक श्लोक में पूरा रामायण समाया हुआ है इसलिए तो हर जो ग्रंथ होता है उसके लिए एक श्लोक होता है जिसके ऊपर वो ग्रंथ आधारित होता है जैसे भागवतम है भागवतम कौन सा श्लोक पर आधारित है एक श्लोक पर आधारित है एते कृष्णस्तु भगवान स्वयं कि जितने भी आदर अन्य अन्य अवतार है ये भगवान के अंश हैं, लेकिन ये जो कृष्ण है वो परम भगवान है इसी पर पूरा भागवत आधारित है श्लोक पर तो उसी प्रकार से ये जो रामायण है जो वास्तव में बीज रूप में यह श्लोक उन्होंने उच्चारित किया जिसमें उन्होंने कहा अचानक उन्होंने सोचा नहीं था वाल्मीकि मुनि के मुख से अचानक ये शब्द निकले मां निषाद प्रतिष्ठान शाश्वती समा यद क्रच मिथुनाद एकम काम मोहिता तो उसमें उनके मुख से यह निकला कि हे निषाद हे दुष्ट व्यक्ति तुम्हें कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी क्योंकि तुमने एका की और जो काम से मोहित हो गया है पक्षी जो अपने प्रिया से मिल रहा था उसकी हत्या कर दी है तुम्हारा क्या उसने बिगाड़ा था हाँ तुम जीवन भर भटकते रहोगे ऐसे जब वचन निकले इनके मुख से वाल्मीकि विचार करने लगे अरे मैंने क्या कह दिया वाल्मीकि शोक से पीड़ित हो गए कि किसी पक्षियों को देखकर मेरे रुदे में ऐसी भावना का उदय हो गया है तो ऐसे वाल्मीकि सोचने लगे और वाल्मीकि मुनि ने वास्तव में वो वो महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें उन्होंने बोला था मां प्रतिष्ठा तमगमह शाश्वती समा तो जो उन्होंने मां शब्द यूज किया था वो सीता देवी या लक्ष्मी के लिए वो इस्तेमाल हुआ था मां निषाद निषाद मीन्स जिनके हृदय में लक्ष्मी निवास करती है उसका एक दूसरा अर्थ आचार्यगण कहते हैं कि ऐसी लक्ष्मी जो भगवान के हृदय में निवास करती है उनको उनको संबोधित करते हुए वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि हे लक्ष्मीनिवास परम भगवान आपकी जो प्रतिष्ठा है आपका यश है वो शाश्वत रूप से इस संसार में बना रहे आ, और फिर उन्होंने ये तो सीताराम के लिए उन्होंने बोला और दूसरा दूसरे लाइन में वो कहते हैं यद क्रंश मिथुनाद एकम अवधि क्रंश जो पक्षी मारा गया था क्रौच उसकी तुलना उन्होंने किससे की गई थी रावण से की गई थी रावण से की गई और दूसरा जो पक्षी है मादा पक्षी अपने नर पक्षी के मृत्यु के बाद जो करोन, कर रहा था उसकी तुलना उन्होंने की थी मंदोदरी से कि एक पक्षी मरा मींस रावण मरा है भगवान राम के हाथ से और उसके मृत्यु का कारण क्या है काम मोहिता क्या कारण था उसका काम मोहिता कि काम से मोहित होने के कारण उस रावण ने सीता को अपना बना लिया जिसके कारण उसका वध हुआ है और दूसरा जो क्रश पक्षी है जिसकी तुलना मंदोदरी से की गई है वो उसके शरीर को लेकर क्या कर रही है जोर जोर से विलाप कर रही है तब तो ऐसा अर्थ उसमें से निकल आया तो वास्तव में समझे कि ये साधारण नहीं है तो ऐसे वाल्मीकि मुनि ने अपने शिष्य भरद्वाज मुनि को बोला कि मेरे मुख से ऐसा एक श्लोक निकला है और यह ऐसा श्लोक निकला जो चार चरणों में है और विशेष छंद छंद के द्वारा आवृत्त है और वो गाया जा सकता है तो वाल्मीकि मुनि उस नदी से वापस अपने आश्रम में आ गए आश्रम में आकर अपना नियमित कार्य करने लगे कुछ भी कार्य करो उनको बार बार वही वही श्लोक याद आ रहा था बार बार वही श्लोक याद आ रहा था क्योंकि उस श्लोक में एक शोक उनके हृदय से बाहर निकला था और वास्तव में यह शोक शोक से श्लोक का जन्म होता है शोक से किसका जन्म होता है श्लोक का अब देखो परीक्षित महाराज भी जब उनको अः शाप मिला तो भी वो शोक ही कर रहे थे जिसके द्वारा भागवत का जन्म हुआ है और गीता का पहला अध्याय ले लो उसका नाम ही क्या है अर्जुन विषाद योग विषाद का मतलब है शोक अर्जुन शोक कर रहा था तो भगवत गीता के श्लोकों का जन्म हुआ तो उसी प्रकार से इन क्रौ पक्षों को देखकर वाल्मीकि मुनि ने शोक किया उसकी हत्या से तो वो श्लोक शोक से वो श्लोक का जन्म हुआ और वह वास्तव में क्या बना रामायण प्रकट हुआ है तो वास्तव में शोक जब हमें होता है इस भौतिक जगत में तो व्यक्ति जीवन भर शोक करता है हाँ इतने कष्ट इतनी विपदाएं उसके जीवन में आती हैं तो शोक आ जाए जीवन में तो किसकी ओर जाना चाहिए हमें भगवान की ओर जाना चाहिए हाँ मुंबई में एक भक्त था जिस जो आया आया करता था उसने सोचा अभी मुझे ब्रह्मचारी बनना है फुल टाइम मंदिर ज्वाइन करना है जब ऐसे सोच रहा था लेकिन देखा वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है अभी मंदिर ज्वाइन करूंगा उसको क्रिकेट का बड़ा भार ठीक है भक्ति में लगना है ब्रह्मचारी बनना है लेकिन क्रिकेट का भूत अभी भी अंदर था तो उसने सोचा अभी वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है और मैं अभी मंदिर ज्वाइन करूंगा तो आश्रम में टीवी टेलीविजन नाम का कोई देवता निवास करता नहीं है है ना टीवी नहीं है तो मैं कैसे देखूंगा तो उसको टेंशन आ गया कि तब ज्वाइन करूंगा वास्तव में वर्ल्ड कप आ गया धुआधारिकेट हाँ, की जोर शोर से दिवाली जैसे होती वैसा हो रहा था यह भी पूरा टेलीविजन देखने में मग्न था और देखा कि भारत हार गया जिसके लिए वो इतना लालायित था कि मेरा भारत महान होगा वो बेचारा भारत हार गया भारत जैसे गय हार गया उसको शोक हो गया और वो शोक हो गया उसने भगवदगीता उठाई दस बारह दिन में पूरी भगवदगीता पढ़ डाले, और ग्यारहवें दिन गीता को लेकर पूरा मंदिर पहुंचा कि अभी मुझे मंदिर ज्वाइन करना है तो वो भक्त बना आ, आज भी वो है मुंबई में ब्रह्मचारी हैं बड़े डिवोटी है। तो इस से शोक आ भी जाए तो वो शोक के द्वारा हमें भगवान की ओर जाना चाहिए तो ऐसे वाल्मीकि को जब शोक हो गया वो सोच रहे थे तो उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं ब्रह्मा का आगमन होता है ब्रह्मा जी को देखकर वाल्मीकि खड़े हो जाते हैं उनको नमस्कार करते हैं पाद्य आर्ग्य आचमनियम उनकी स्तुति उनको आसन आदि प्रदान करते हैं उनको बिठाते हैं और जो मेरे साथ घटित हुआ था ये श्लोक की उन पक्षियों की वार्ता वो ब्रह्मा को वर्णन करते हैं जैसे ब्रह्मा को बोलते हैं और ये जो श्लोक भी जो निकला था मुख से वो भी उन्होंने बोल दिया तो ब्रह्मा कहते हैं ये वास्तव में मेरी प्रेरणा से तुम्हारी जिह्वा से ये श्लोक निकला है इसलिए तुम क्या करो रामस् चरितम कृष्णम कुरु तुम ऋषि सत्यम हे ऋषि राम का चरित्र बहुत विस्तृत रूप से तुम अभी वर्णन करो धर्मात्मनो भगवतो लोके रामश धीमता वृतम कथय धीरश यथा ते नारदा श्रुतम की जो राम है वो धर्मात्मा है और साथ ही साथ वो धीर पुरुष है सबसे बुद्धिमान है ऐसे भगवान राम का तुम क्या है चरित्र का वर्णन करो जो तुमने नारद के द्वारा सुना हुआ था वास्तव में इसको परंपरा कहते हैं कि हमें वही वर्णन करना चाहिए वही बोलना चाहिए जो हमने परंपरा से सुना है परंपरा के द्वारा लिखित आचार्यों के जो ग्रंथ है उनमें पढ़ा है उसी का ही हमें वर्णन करने का प्रयास करना चाहिए उसी से ही हमारे पास सारी सिद्धियां आ जाती है सारी योग्यताएं आ जाती हैं क्योंकि भक्ति में जो सेवाएं हैं वो आपके भौतिक योग्यताओं पर निर्भर नहीं है वो सारे जो अचीवमेंट है भक्ति में जो आप भौतिक बड़े बड़े कार्य करते हो जो आप सोचते सोच भी नहीं सकते वो सब हमें प्राप्त होते हैं केवल कृपा के द्वारा जिसके द्वारा हम ये कार्य कर पाते हैं तो ऐसे जो परंपरा है जिसको हम फॉलो करते हैं तो सारी योग्यता और सारी कृपा आती है इसलिए प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद का गुणगान करते थे कि आपने पूरे विश्व में प्रचार कर दिया या हरे कृष्णा शब्द सारे जगत में फैल गया इतने मंदिर बना दिए इतने भक्त बना दिए आप इतने महान हो प्रभुपद कहते नहीं मेरी एक ही योग्यता है वो योग्यता क्या है जो मैंने परंपरा से सुना था मेरे गुरु के द्वारा आचार्य के द्वारा उसमें मैंने कुछ भी मिलावट नहीं की मैंने उसे क्या कर दिया यथावत सबके सामने प्रस्तुत किया उसी से मैं सफल हुआ हूं इसलिए प्रभुपाद ने अपने भगवद्गीता का नाम भी क्या रखा है भगवदगीता एज इट इज भगवदगीता यथारूप हाँ, तो इस प्रकार से ब्रह्मा से वो ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं बल्कि ब्रह्मा ने कहा अभी रामायण को लिखना कोई साधारण चीज नहीं है आपको बोला जाए एक पैराग्राफ लिखिए अभी 15 मिनट प्रवचन को हम रोक देते हैं सबको पेन पेपर देते हैं अब 15 मिनट के लिए लिखिए कुछ एक पैराग्राफ हमें एक शब्द लिखना भारी हो जाता है तो रामायण की इतनी कठिन चीजों का वर्णन करना ब्रह्मा कहते हैं भगवान की कृपा से जो भी गुप्त बातें हैं सीता का चरित्र है उनका वार्तालाप है राक्षसों का वर्णन आदि है लंका की डिटेल सब कुछ तुम्हारे हृदय में स्पुरित हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर नारद आदि की कृपा है इसलिए हम रोज गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान दिमाग प्रकाशित नहीं है मन में प्रकाशित नहीं है बुद्धि में प्रकाशित नहीं है यह आध्यात्मिक जो नॉलेज है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है जब हम गंभीरता से शरणागत होते हैं जितना अधिक हम शरणागत होंगे उतना ही हमारा हृदय कृष्ण के दिव्य कार्य कार्यकलापो से भगवान राम के चरित्र गुण रूप लीला सबसे क्या होगा भरा रहेगा तो इस प्रकार से उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी और उनको कहा कुरु रामकथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरम कि ऐसे भगवान राम के चरित्र का वर्णन करो जो बहुत मनोरम है और उन्होंने कहा ऐसा तुम्हारा ये जो रामायण है भगवान का चरित्र तो तुम वर्णन करोगे वो थोड़े समय के लिए नहीं रहेगा वो कहते हैं या वस्ता शि सरितश महितले शले रामायण कथा लोकेशु प्रचरित तो ब्रह्मा जी जाते समय उनको बोल के गए कि ये जो रामायण की चर्चा तुम करोगे वो इस संसार में ये कथा तब तक रहेगी जब तक इस संसार में नदियां रहेगी और जब तक इस संसार में पर्वत रहेंगे तब तक ये रामायण की कथा क्या है लोकेशु प्रच कि लोक में प्रचारित होगे सब जगत में फैलेगे तो ब्रह्मा जी चले जाते हैं वाल्मीकि मुनि ने सोचा भी नहीं था वाल्मीकि आश्चर्य चकित होते हैं और तब तक, तक ये श्लोक जो उन्होंने मुख से निकला था उनके सारे शिष्यों ने सुन लिया था और सारे शिष्य उस श्लोक को गाते रहते थे और रामायण का में रचना करो इस पर वो विचार करने लगे फिर एक दिन कुशासन में बैठ गए वाल्मीकि मुनि उनका जो मति है वह निर्मल था शुद्ध था जो भगवान में उन्होंने ध्यान लगाया और अपने भक्ति के बल पर उन्होंने अपने आंखें बंद की भगवान राम का स्मरण किया तो सारा भगवान राम का चरित्र उनके सामने प्रकट हो गया मानो आंखों देखा हल जिसे कहते हैं रामायण में वर्णन आया है कि जिस प्रकार से एक आंवले को हाथ में यदि कोई व्यक्ति लेता है तो वह आंवला पूरी तरह से व्यक्ति को दिखाई देता है उसका आगा पी, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ दिखता है गोल मटोल आवला उसी प्रकार से भगवान राम का सारा चरित्र इनको दिखने लगा जो नारद मुनि ने उचित क्रम से वर्णन किया था तो फिर इन्होंने रामायण की रचना की और ऐसी रचना की जिसमें चौबीस श्लोक और ये जो पांच सौ अध्याय जिनको सर्ग कहा गया है और ये जो 6 कांड थे बाद में उत्तर कांड सातवा बाद में लिखा गया तो ऐसे इन कांडों के द्वारा उन्होंने रामायण का रचना कंप्लीट किया फिर जैसे उनका ये रामायण कंप्लीट हुआ तो उनको सोचा कि ये तो बुक अभी छप गई है इसका वितरण होना चाहिए बुक छापना सरल है लेकिन वो पढ़ी रहे तो कोई वैल्यू नहीं है तो प्रभुपाद जैसे कहते ना कि उन्होंने ग्रंथ छाप दिया तो उन्होंने कहा, आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इनका क्या करो वितरण करो बाटो तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोल दिया इनका वितरण करो तो ऐसे वाल्मीकि मुनि ने ग्रंथ तो तैयार हो गया अभी इसका वितरण कैसे किया जाए देखो व्यासदेव ने जब भागवत लिखी तो उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक व्यक्ति से किया कौन थे वो शुक्रेव गोस्वामी और शुक्रेव गोस्वामी ने भी एक ही व्यक्ति को पकड़ा और वो कौन थे राजा परीक्षित उनके द्वारा जगत में फैल गया उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया बल्कि हमारे परंपरा में पुस्तक वितरण देखेंगे ये वाल्मीकि से शुरू हुआ होगा क्योंकि आदि काव्य है ऐसे वाल्मीकि ने सोचा भी इसका वितरण होना चाहिए तो ऐसा सोच ही रहे थे हाँ तो उस समय और उनके पास उनके आश्रम में रहने वाले सीता के जो पुत्र है लव और कुश आते हैं उनको देखने मात्र से समझ जाते हैं कि ये दो युवक सही है इसका वितरण करने के लिए जैसे वृंदावन में हमारे गोस्वामियों ने ग्रंथों की रचना की तो इसका वितरण श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित ने किया था तो उसी प्रकार से ऐसा जो वितरण का कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है वितरण का कार्य जिसकी जिसका गुणगान गोपियां करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना मीन्स कथा को वितरण करना डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कथा को बोलना तो इसलिए तो गोपियां कहती है तव कथाम तप्त जीवनम कवि विरीड़म कलम शाप हाँ तो कहते हैं कि ऐसा जो आ, कथा है वो इस संसार में तपे हुए जीवों को ठंडक प्रदान करने वाला है जो ऐसे कथा का वितरण करता है वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा दानी है भगवान का सबसे अधिक प्रिय है तो ऐसे जब ये सोच रहे थे तो लवकुश उनके सामने आए और लवकुश को उन्होंने देखते ही उन्होंने क्या किया सोचा इनको मैं ये रामायण सिखाओ और ये दो युवक इस रामायण को सब जगत में ले जा सकते हैं वास्तव में भगवान की सेवा करने के लिए आप केवल डिजायर करते हो ना, सारी सुविधा सारी योग्यता और इस सारे लोग आपके पास भेज देते हैं ये विशेष है प्रभु पाद अमेरिका चले गए उनके पास सारे लोगों को भेजा भक्ति सिद्धांत महाराज मायापुर में थे तो उनको कहा उन, उन, उन, उन वो प्रचार नहीं करना चाह रहे थे प्रभुपाद के गुरु महाराज वो कह रहे थे कि मैं मायापुर में भजन नहीं करूँगा लेकिन एक दिन आचार्य उनके स्वप्न में आते वो कहते हैं कि तुम बस कलकत्ता चले जाओ वो कहते मैं अकेला कैसे जाओ मेरे पास कोई कांटेक्ट्स नहीं है धन नहीं है प्रचार कैसे करो मैं तो उन्होंने कहा बस आप चले जाओ सारी चीजें आ जाएगी तो वो चले जाते हैं तो वो इतने सारे मंदिरों का निर्माण करते हैं तो उसी प्रकार से जब इन्होंने ये वितरण का सोचा तो लवकुश उनके सामने भगवान ने भेजे ये दो यशस्वी तरुणों को उन्होंने रामायण सिखाए और इतना मधुर कंठता इनका धारण करने की विशेष शक्ति थी और ये लवकुश वेदों के पारंगत थे अध्ययन करना जानते थे इन्होंने रामायण महाकाव्य का बहुत ही गंभीरता से अध्ययन किया और इन्होंने दोनों ने गाना शुरू किया इस काव्य को जैसे मैंने कल कहा था रामायण का कभी प्रवचन नहीं होता है रामायण कोई कथा नहीं होती है रामायण को क्या किया जाता है अलग अलग स्वर में गाया जाता है और उस समय लोग इतने योग्य थे कि संस्कृत उस रामायण को भी क्या करते थे सुनते थे तो समझ जाते थे आज भी उत्तर भारत में जब रामचरित गाया जाता है तो लोग गाने मात्र से लोग क्या होते हैं समझ जाते हैं उसके पाठ से ही समझ जाते हैं तो उसी प्रकार से तीन अलग अलग ट्यून्स में ये गाया करते थे पारंपरिक ट्यून्स से और ऐसा गान करते करते ये जो दो युवक है जिनको कहा गया है कि साक्षात राम ही युगल रूप में प्रकट हुए हो बिल्कुल राम की तराई थे ये लव और कुश तो ऐसे ही एक दिन गाते गाते ये लवक कुछ रामायण का गान करते करते साधुओं के आश्रम में गए तो साधुओं के आश्रम में उन्होंने रामायण का गान किया वो सारे साधु लोग उसको सुनकर रोने लगे और वास्तव में रामायण ऐसा ग्रंथ है आप कभी गंभीरता से यदि पढ़ेंगे तो आपका हृदय पिघल जाएगा और आपके आंखों में आंसू आए बिना रह नहीं सकते इतना प्रभावशाली ये चरित्र है भगवान राम और उनके असंख्य भक्तों का जो उनके प्रति सेवा और शरणागति का भाव अपने हृदय में धारण किए हुए हैं तो जैसे रामायण के इसको सुना सारे साधु लोग रोने लगे अपने आश्रमों में हम भी कथा हमें जब जब बैठते हैं सुनते हैं तो हम रोते हैं अरे कब ये प्रवचन खत्म हो जाएगा नहीं कब तक चलेगा इसके लिए रोना आता है आपने वो सुना ही होगा एक माताजी प्रवचन में बैठे हुए थे और एक महाराज प्रवचन कर रहे थे अभी वो माताजी बैठे बैठी थी आगे और ये महाराज प्रवचन में ऐसे अपने सर हिला हिला के जोर शोर से पूरा अपना उत्साह शक्ति सब लगा लगा के प्रवचन दे रहे थे बोलते जा रहे थे और ये महाशय की ऐसी लंबी दाढ़ी थी प्रवचन के वो माता वहां बैठे हुए थे वो देखती जा रही है उसके मुख की ओर देखती जा रही है, देखती जा रही है और रोते जा रही है रोते जा रही है अभी ये गदगद हो गया प्रवचन करता जो ऊपर बैठा है वो सबको देखता रहता है तो ऊपर वो गदगद हो गया कहते मेरी कथा सफल हो गई कथा में एक व्यक्ति क्या हुआ है रो पड़ा है प्रवचन खत्म हो गया और खत्म होने के बाद क्या होता है खतम होने के बाद वो स्त्री आ जाती है नजदीक और नजदीक आकर वो कहती है वो देखने लगी बात करना चाह रही थी तो ये महाशय कहते कि आप क्यों क्रंदन कर रहे थे क्यों आप रो रहे थे तो उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहे थे क्योंकि भी तो शाम का प्रवचन में अटेंड कर रहे हो सुबह मेरी जो बकरी थी वो गुम हो गई है और बकरी की जो दाढ़ी और आपकी दाढ़ी एक जैसी है और आप जब ऐसे दाढ़ी हिलाते थे तो पूरा मुझे किसका याद आ रहा था पूरे प्रवचन में बकरी का याद आ रहा था इसलिए मेरे जो भाव है वो अनावर हो रहे थे इसलिए मैं बारंबार क्रंदन करते जा रहे थे तो हमारा क्रंदन ऐसा है या तो हम ऐसे दूसरे विचारों में डूबे रहते हैं शोक सागर में डूबे रहते हैं आ? और उसमें डूबकर क्रंदन करते हैं तो उसी प्रकार से जो ये जो साधुगण थे जब उन्होंने रामायण सुना तो उनका करंदन ऐसा भौतिक बाह्य करंदन नहीं था वो भगवान के लीला चरित्र को सुनकर सीता देवी का जो भगवान के प्रति समर्पण है सेवा का भावना है सबके चरित्रों को सुनकर वो करंदन करने लगे और ये प्रशंसा करने लगे लवकुश की कि आप कितने मधुरता से इसका वर्णन करते हो और इतना अद्भुत मानो ये सारा रामायण हमारे आंखों के सामने चल रहा है कि हम अपने आंखों से देख रहे हैं तो ऐसे सारे मुनिगन ऋषिगन उनके उस रामायण के चरित्र को सुन के संतुष्ट हो जाते हैं लवकुश को वो मुनिगन कई सारी भेंट प्रदान करते हैं कोई कलश कमंडलू देता है कोई वलकल देता है वलकल मीन्स जो वृक्ष से जो छाल है उससे बने हुए जो वस्त्र है मृग चरम देता है देता देता देता है देता है देता है गेरुवे वस्त्र रस्सी पात्र ऐसे कई चीजें उनको दी जाती हैं तो ये जो वाल्मीकि का आश्रम और अयोध्या बहुत नजदीक था ये लवकुश कभी कभी अयोध्या जाया करते थे और दोनों एक साथ जाते थे अयोध्या एक दिन गए और अयोध्या की गलियों में इन्होंने गाना शुरू कर दिया हाँ इसको कहते पहला जैसे नाम संकीर्तन है ना रोड शो ये रामायण का फर्स्ट रोड शो था पहला रोड शो हुआ यहां अयोध्या के सड़कों में गलियों में और जहा गा रहे हैं लोग भूल गए सारी चीजें इसको बंद कर दो प्लीज सारी चीजें लोग भूल गए अपने घर अपना सारी चीजें भूल के सारे लोग घर छोड़ छोड़ के उनके पीछे आ गए उनके पीछे श्रवन करते हुए जा रहे हैं तो ये भरत भरत के द्वारा राम को यह न्यूज मिले, भरत ने कहा है राम, ये जो रामचरित्र है ये दो युवक अयोध्या में आजकल आए हुए हैं, उन्हें पूरे अयोध्या को ऐसे गोल मटोल कर दिया है पूरे अयोध्या को अपने वश में कर दिया है सारे लोग अपने कार्य छोड़कर अपना घर सब कुछ छोड़कर उनके साथ बैठ रहे हैं चल रहे हैं और रामायण को सुनते जा रहे हैं तो भगवान राम कहते हैं कि उन दोनों को हमारे यहां बुलाओ तो ऐसा वर्णन आता है कि इन्होंने तो छोटे छोटे प्रोग्राम किए थे कभी ऋषि मुनि के आश्रम में तो अभी रोड शो बड़ा शो था उनका अभी उनका रामायण का पहला पंडाल प्रोग्राम कांग्रेगेशन के साथ ऐसा वर्णन करते हैं कि रामायण की जो पहली कथा है जो ऑर्गेनाइज की सारे जनमानस के लिए पहला पंडाल डाला जिसमें सारे अयोध्या भी आ गए किसने किसने ऑर्गेनाइज किया था किसने स्पॉन्सर किया था किसने स्पॉन्सर किया था भगवान राम ने स्पॉन्सर करके ऐसे नहीं कि स्पॉन्सर किया और वो भाग गए भगवान राम आगे बैठे सुनने के लिए इन दोनों को बुलाया उन्होंने अपने चारों भाइयों को बोला आपको बैठना है क्या है राम कथा सुनने के लिए आपको बैठना है कोई बहाना नहीं मारना है कलियुगा में कली का काम क्या है सर्व साधना बाध कहा कोई भी आप आध्यात्मिक कार्य करो या डिजायर करो तो उसमें यह कलियुगाधना बाधा दे देता है कुछ ना कुछ बहाने दे देता है और हम कलियुगा के जो चतुर हैं बहाने मारने के लिए और बहाने मारने के लिए कलयुगा ने अपना एक दूत हमारे साथ दे दिया है वो मोबाइल है नहीं कुछ काम नहीं है किसी ने फोन कर देने पहुंच रहा हूँ अभी अभी यहाँ हो बस आपके घर के बाहर हो है अपने घर में तो मतलब बहाने मारने के लिए इतने सारे हमारे पास उपाय है कलियुगा के लोग प्योर बहाने मारने वाले लोग हैं तो भगवान राम कहते किसी को बहाना नहीं मारना है सबको इसमें उपस्थित होना है तो ऐसा पहला पंडाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया राम ने और राम ने उनके लिए आसन ऊंचा आसन दिया लव कुश के लिए अभी ये राजा है तो नीचे नहीं बैठेंगे राजा है तो राम का आसन बड़ा ऊंचा था जिसके ऊपर राम बैठे हुए थे और वो श्रवण करना उन्होंने शुरू कर दिया रामायण को और फिर लव मधुर ध्वनि से वर्णन करने जा रहे थे जैसे वर्णन शुरू किया तो ऐसा वर्णन आता है कि आसक्त मना एक शब्द आता है उस श्लोक में जहां ये शुरुआत होती है जिसमें कहते हैं कि भगवान राम का मन इतना आसक्त हो गया उस चरित्र को सुनने के लिए कि भगवान राम ऊपर बैठे बैठे जब अभी वो ऊपर थे आसन में इतने उसमें एकाग्र चित्त हो गए मग्न हो गए कि भगवान राम उपरे अपने आसन से उतर के अपने आसन के नीचे वाले सीढ़ियों में बैठ गए फिर इतने लालयित हो गए लव कुश तो थोड़े से दूर थे उनके फिर वो सीढ़ी से और नीचे और नीचे सरकते सरकते आगे खिसकते खिसकते कहा पहुंच गए लव के चरणों में जाकर बैठ गए और उनको भान नहीं है नहीं है कि मैं कहा बैठा हूं अयोध्या का राजा परम भगवान अपने चरित्र को अपने कथा को सुनने के लिए के चरणों में बैठ जाते हैं और अपना कंठ ऊपर करके श्रवन करने लगते हैं सारी प्रजा आचर्य चकित हो रहे थे कि कैसे इतनी तन्मयता है हाँ तो भगवान का ये जो चरित्र है जैसे मन में मैं, मैंने कल भी कहा था कि ये बहुत अमृतमय है जिसको श्रवण करने के लिए भगवान भी लालयित होते हैं तो ऐसा रामायण वहां शुरू होता है वहां उन्होंने बोलना शुरू किया तो जो उन्होंने बोला वही रामायण के श्लोकस कंटिन्यू होते हैं लवकुश ने बोलना शुरू किया बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम ये जो आदि काव्य है जो मनोवंश में प्रकट सूर्य वंश में जो प्रकट भगवान राम हैं, उनके चरित्र का वर्णन परंपरा के द्वारा करने जा रहे हैं और इसका वर्णन हम आदि से लेकर अंत तक करेंगे तो लेकिन हे श्रोताओं आपको कैसे सुनना चाहिए श्रोतव्य मन अनसूयता वो उन्होंने एक अट डाल दी उन्होंने कहा आपको अनसुयवे। वे जैसे गीता में भी नव्यध्याय में शब्द आता है कि भगवान कहते हैं अर्जुन आपको कैसे सुनना है अनु मतलब ईर्षा से रहित द्वेष से रहित उस भावना को त्याग दो और क्या करो बैठ जाओ भगवान की गाथा को सुनने के लिए दोष दृष्टि से रहित होकर भगवान के निर्मल अमल चरित्र को सुनना चाहिए तो फिर वो दोनों वर्णन करने लगे और इस वर्णन को अभी पूरा अयोध्या सुन रहा है तो सोचो आप लोग अयोध्या वासियों के साथ क्या कर रहे हो राम के चरित्र को सुन रहे हो जिसका वर्णन लवकुश कर रहे हैं हम तो उसको पढ़ रहे हैं तो ऐसे लवकुश ने कहा हा? कि शरयु के तट पर कौशल जनपद था जो प्रचुर धन धान्य आदि से भरा हुआ था सब प्रकार की समृद्धि थी सब प्रकार का सुख था कौशल जनपद में उस जनपद में एक नगर था उस नगर का नाम क्या था अयोध्या क्या नाम था अच्छा। जोर से और जोर से तो वो कहते हैं अयोध्या नाम नगरी तत्रा से लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रे नी निर्मिता स्वयं वो कहते हैं अयोध्या नाम नगरी तत्रा से लोक विश्रिता लोक विश्रित में सारे लोकों में ये जो अयोध्या नगरी है बहुत अधिक फेमस प्रसिद्ध थी मनुना मानवेंद्र या पूरी निर्मिता स्वयं कि जो आदि मनु है स्वयं मनु ने ये मनु ने स्वयं इस नगरी को बनाया था ऐसा ये नगरी था जिसका नाम अयोध्या है अयोध्या का मतलब क्या है अयोध्या की प्रतिद्वंदी इसको भेद कर कभी आ नहीं सकता या युद्ध किए बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकता अयोध्या योद्धा का वह कोई काम ही नहीं है ऐसी वो अयोध्या है तो ऐसी अयोध्या का सबसे पहले वर्णन शुरू करते हुए रामचरित्र का वर्णन लवकुश करते हैं वो कहते हैं कि ऐसी अयोध्या 12 योजन लंबी थी 3 योजन चौड़ी थी बहुत बड़े बड़े राजमार्ग थे उस राजमार्ग के साइड दोनों बाजों में बहुत सारे पुष्प आदि खिले हुए थे और अयोध्या के सड़कों में सुगंधित जल का छिड़काव निरंतर होता रहता था और दशरथ महाराज ने तो जब जब से वो राजा बने तब से उस नगरी की सुंदरता को उन्होंने और ही बढ़ा दिया था स्वर्ग से भी सुंदर ऐसी अयोध्या थी जिसमें बड़े बड़े फाटक थे सूतमागध आदि भगवान का निरंतर गुणगान करते थे बड़ी बड़ी अट्टा उस नगर में थी सब प्रकार के पशु थे सुवर्ण आदि थे बड़े बड़े उद्यान थे बगीचे थे और अलग अलग प्रकार के सब प्रकार के फलों वाले वृक्ष थे जहा फलों वाले वृक्ष होते हैं वो भूमि बहुत पावन होती है बहुत धन्य होती है जिसका वर्णन भागवत में किया गया है तो ऐसा वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे दशरथ महाराज ऐसे नगरी का और वहां के प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे ऐसे दशरथ महाराज इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए थे जो अतिरथी थे मतलब 10,000 महारथियों के साथ जो अकेला युद्ध कर सकता है इतना पावरफुल योद्धा थे योद्धा दशरथ महाराज थे दशरथ मतलब 10 दिशाओं में वो जाने के लिए सक्षम थे इसलिए उनका दशरथ नाम था तो ऐसे नगरी का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि ऐसे महाराज दशरथ भगवान के महान भक्त थे कोई पूछेगा कि ये दशरथ महाराज किसकी पूजा करते थे दशरथ महाराज के घर में उनके कुल देवता थे अरे कुल देवता शुरुआत से थे जिनका नाम था रंगनाथ यदि आप दक्षिण भारत जाते हो श्रीरंगम में रंगनाथ है तो ये जो रंगनाथ है जो इनके घर में पूजा ग्रह में दशरथ महाराज के थे जिनकी आराधना कौशल्या आदि के साथ कौशल्या निरंतर उस विग्रह के नजदीक रहकर उनकी आराधना किया करते थे उनकी पूजा किया करते थे तो ऐसे दशरथ महाराज भगवान के महान भक्त थे सारे गुणों से संपन्न थे राजर्षि थे और फिर लवकुश कहते हैं कि अयोध्या में निवास करने वाले जो लोग थे तस्मिन पुरवरे रिस्टा धर्मात्मनो बहुषुता ना तुष्टा धन सत्यवादिना वो अयोध्या के लोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले उनका लक्षण क्या दिख रहा था अयोध्या वासियों का रिस्टा मतलब वो सारे लोग आनंदित थे अयोध्या में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता सारे सुखी थे सुख क्यों था उनके पास धर्मात्मनों कि सारे लोग धर्मत्मा थे धर्म के नियमों का पालन आदि करते थे जिनके कारण वो निरंत निरंतर आनंदित या सुखी थे और बहुश्रुता और सारे लोग जिनके पास जो जो चीजें थी उसमें संतुष्ट थे और साथ ही साथ सत्यवादिहा सत्य भाषित है और एक गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं अल्पसंशयित है और उनके पास कोई भौतिक कामना नहीं थे और वो कंजूस नहीं थे कलियुगा के लोगों के तो ये सारे दुर्गुण हैं कलियुग के जो लोग हैं वो कृपन हैं कृपन क्या है कंजूस जैसे मैं कई बार कहता हूं कंजूस किसे कहते हैं एक बार एक सेठजी थे वो बहुत ही कंजुस है अभी कोई व्यक्ति उनके पास घी मांगने आ गया आ, मतलब वो घी मांगने आ गया तो उस घी में देखा डब्बा खोल दिया था तो उसमें घी में क्या गिर गई एक मक्खी आकर गिर गई जैसे मक्खी गिरी और वो घी जो मक्खी गिरी तो उस मक्खी को उन्होंने अपने उंगली से निकाल लिया निकाला देखा इस मक्खी के साथ क्या जा रहा है क्या जा रहा था घी जा रहा था वो सेठ जी ने मक्खी को यहां डाल दिया और मक्खी को क्या किया पूरी तरह से चूस लिया कुछ घी छोड़ा नहीं फिर मक्खी को बाहर निकाल के रख दिया तब से या क्या पढ़ा मक्खी चूस कंजूस को क्या बोलते हैं मक्खी चूस बल्कि गीता का दूसरा अध्यय के सातवर्ष श्लोक पढ़ोगे उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कृपन की व्याख्या करते हैं कृपन व्यक्ति वो है जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी वो भगवत भक्ति में नहीं लगा है वो व्यक्ति कृपन है तो ऐसे अयोध्या के निवासी कृपा नहीं थे क्रोर नहीं थे मूर्ख नहीं थे नास्तिक नहीं थे धार्मिक थे, थे। सब प्रकार की सामग्री थी निरंतर चंदन का लेप लगा के रखते थे अपने शरीर में और कभी भी अपवित्र भोजन नहीं ग्रहण करते थे हमेशा दान दिया करते थे और सारे निवासी वर्ण आभूषण धारण करते थे तो वहां सुवर्ण आभूषणों का वर्णन आया है कि सारे निवासी सुवर्ण मुकुट धारण करते थे तो मुझे लगा कि कलयुग में भी सबके सर में मुकुट रहते हैं नहीं आप रोड में चलोगे तो ये हेलमेट हा हेलमेट क्या है आजकल के मुकुट है वो मुकुट डाल के व्यक्ति बाहर निकलता है गाड़ी चलाता है तो सुवर्ण सुवर्ण मुकुट तो रहे नहीं उसकी जगह अभी किसने ले ली है हेलमेट आदि ने ली है तो ऐसे सदाचारी सदैव सत्य का आश्रय करने वाले ये सारे जो निवासी थे उनका ये शासन करते थे ऐसे दशरथ महाराज के आठ मंत्री थे दृष्टि जयंत विजया सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धना अकोपो धर्म पालच सुमंत्र अर्थवेत तो ऐसे आठ मंत्री थे दृष्टि जयंत विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन आकोप धर्मपाल और सुमंत्र हाँ जो सुमंत्र उनका प्रमुख मंत्री था मानो उनकी छाया है इस प्रकार से सुमंत्र उनके साथ रहता था उनके पुरोहित थे दो वशिष्ठ और वामदेव आदि और बहुत सारे ऋषि मुनि थे जिनके ऐसे निष्पाप मंत्रियों के साथ उस अयोध्या का पालन ये कर रहे थे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज दशरथ के पास एक चीज की कमी थी किस चीज की कमी थी किस चीज के हा शास्त्र कहते हैं भगवान राम के पास सब कुछ होने के बाद एक चीज की कमी थी अभी हम सोच सकते हैं कि राम के पास दशरथ की 300 पत्नियां थे कितनी पत्नियां थी तीन सौ पत्निया और तीन प्रमुख रानियां थे कौशल्या है कई कई है और सुमित्रा है लेकिन उनके जो धर्म पत्नी के रूप में जो कार्य करते थे सारे यज्ञ आदि सारे कार्यों में वो कौशल्या थे तो ऐसे इतनी पत्नियां उन्होंने बार बार विवाह किया कि चलो पुत्र होगा लेकिन वास्तव में उनके जीवन में वो पुत्र को नहीं ढूंढ रहे थे उनके जीवन में एक की कमी थी और वो एक कौन है राम कौन है जोर से बोलिए और जोर से राम। हमें कभी लगता है कि मेरे जीवन में राम की कमी है हम सबके जीवन में हम सोचते हैं मेरे जीवन में काम की कमी है काम मीन्स काम भोग डिजायर्स दूसरा है जॉब नहीं ना कई लोगों के पास तो काम ही नहीं करने के लिए काम तो बहुत है शरीर में लेकिन करने के लिए कुछ काम नहीं है जॉब नहीं है जॉबलेस लेस है तो वास्तव में देखा जाए दशरथ महाराज के जीवन में राम की कमी थे तो ये संसार में भी वैसे ही है हमारे जीवन में में भी सब कुछ हो सकता है दान है सुंदर पत्नी है हमारे आज्ञा पालन करने वाले नौकर है सुंदर सुंदर कार्य है बड़े बड़े आलिशान घर है लेकिन हमारे पास क्या है फिर भी हम दुखी हैं क्या नहीं है हमारे पास भगवान नहीं है राम नहीं है जब हम छोटे थे तो गांव में जब लोग भोजन करते हैं तो करते करते जब स्वाद नहीं आता तो उनमें से एक जोर से बोलता था अरे नहीं है उसका मतलब दूसरा जो होस्ट है व्यक्ति आतिथ्य करने वाला व्यक्ति सोचता था मानो हो गए शायद नमक डालना भूल गए हैं क्या डालना भूल गए हैं हाँ क्योंकि भोजन में आप जितने मसाले डालो सब कुछ डालो आप कितने भी बहुत कुशाग्रह कुक क्यों ना हो लेकिन फिर यदि उसमें नमक नहीं है तो बाकी सब क्या है यूजलेस है तो उसी प्रकार से वो नमक वास्तव में कौन है राम है इसलिए तो अपना ऐश्वर्य जब गिनते हैं भगवान भगवद गीता के अक अध्याय में ग्यारहवे अध्याय में तो उसमें वो क्या कहते हैं मैं ये हो, मैं वो हो सारे प्रमुख प्रमुख चीजों को गिनते हैं तो उसी प्रकार से भगवान नहीं है तो सारी चीजें क्या है टेस्टलेस है यूजलेस है भौतिक संसार इसलिए तो सब कुछ होने के बाद इस संसार में हमें कुछ रस नहीं महसूस होता तो ऐसे दशरथ महाराज राम की कामना कर रहे थे भगवान राम को चाह रहे थे तो ऐसे इसलिए वो उन्होंने सोचा कि मुझे पुत्र चाहिए पुत्र होना चाहिए तो किसके समान होना चाहिए राम के समान होना चाहिए बोलते है ना बेटा हो तो राम के समान फिर बाप भी हो तो कैसा होना चाहिए दशरथ के समान होना चाहिए हाँ लोग कहे ना पत्नी होनी तो कैसे चाहिए सीता के समान समे तू भी तो राम की तरह बन राम की तरह आचरण कर वो गुण ला सीता जैसी भार्या होनी चाहिए तुम रावण की तरह हो और तुम सोचते मेरे जीवन में सीता देवी आनी चाहिए वो संभव नहीं है तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मुझे पुत्र चाहिए और वास्तव में विवाह करने का एकमात्र उद्देश्य यही है पुत्रार्थे क्रियते भार्या कि पुत्र विवाह कोई व्यक्ति करता है पत्नी चाहिए तो केवल एक में उद्देश्य है क्या होना चाहिए उसके द्वारा हमें प्राप्त पुत्र होना चाहिए हाँ देवती से विवाह किया कपिलदेव पुत्र संतान प्राप्त किया उन्होंने पुत्र के रूप में तो उसी प्रकार से पुत्र ही नहम ही शून्यम शास्त्र कहते हैं पुत्र नहीं है तो घर क्या है शून्य है फिर पुत्र क्यों चाहिए एक एक संसारिक व्यक्ति के जीवन में एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में पुत्र पिंड प्रदायते मर जाओगे तो पिंड कौन करेगा कौन करेगा पुत्र करेगा लेकिन जगन्नाथ लीला में वर्णन आता है कि राजा इंद्रदम्ड के पास कोई पुत्र नहीं था उन्होंने किसको पुत्र बना दिया भगवान जगन्नाथ को भगवान ने कहा ये संसार के ये जो पुत्र पुत्री आदि है वो आज आपके पास से कल आपको छोड़ चले जाएंगे ह लेकिन मैं आपका शाश्वत पुत्र हूं इसलिए ये ये जो संत मुनियों ने क्या किया है ना आजकल मैं सोच रहा था बहुत बड़ी एक देन दे के चले गए हैं ये आजकल के भक्तों ने या जो जिसने भी दिया है ये लड्डू सब को सबको दे गए हैं लोगों के घर में बच्चे होते हैं वो चले भी जाते हैं पढ़ाई लिखे करके देश विदेश पता नहीं शादी करके कहते ना घर छोटा हो गया आप दोनों रह जाइए हम चले जा रहे हैं दिल्ली में होते हुए भी माता पिता उस कोने में बच्चे इस कोने में तो लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं अभी ये लड्डू गोपाल ही हमारे क्या है पुत्र है वो कुछ भी करो घर छोड़ नहीं जाएंगे हाँ तो ये लड्डू गोपाल देखिए बड़ा संतों ने उपकार किया है कि व्यक्ति पुत्र के रूप में उनको अपना स्वीकार लेता है उनकी सेवा आदि करता है तो ऐसे दशरथ महाराज ने सोचा मुझे पुत्र चाहिए, बल्कि पुत्र हो तो सतपुत्र की कामना करनी चाहिए भागवत पढ़ोगे तो बहुत पुत्रों का वर्णन आता है चित्रकेतु का वर्णन आता है राजा चित्रकेतु भी उनके एक करोड़ पत्नियां थे, कितनी पत्नियां थी हम बोलते हैं ना करोड़पति ये उपाधि तो राजा चित्र केतु के लिए थे आपके पास पैसे हैं करोड़पति आपको बोलते वो उचित नहीं है जिस पति की एक करोड़ पत्नियां हो वो वास्तव में कौन सा पति है करोड़पति है तो भागवत में वर्णन आता है कि ये जो चित्रकेतु थे उनके पास एक करोड़ पत्नियां थे लेकिन फिर भी बेचारा दुखी था क्या नहीं था उसके पास पुत्र नहीं था नारद मुनि और अंगीरा आते हैं और ये कहते पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए चाहिए साधुओं को पता है जैसे माँ और पिता को पता होता है ना बच्चे के लिए अभी तुम छोटे हो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अभी मत मांगो समय आएगा हम दे देंगे लेकिन जिद करता रहता है तो ये जो चित्र ने कहा मुझे पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए नारद कहते अरे मत मांगो मत मांगो ठीक नहीं है नहीं नहीं, नहीं दे दीजिए अंगिरा मुनि को वो कहते हैं अंगिरा मुनि कहते ठीक है तो पुत्र दे दिया तो कहते इसका नाम क्या रखो हर्ष शोक क्या नाम रखो ये हर्ष भी देगा जन्म लेगा तभी हर्ष होगा जन्म लेने के बाद बस शोक ही शोक देगा आपको शौक देता रहेगा शोक लगते है ना शौक वैसे ही है कि आपको जीवन भर शौक देते रहेगा जो पुत्र है और फिर भागवत का महात्म्य आप पढ़ते हो तो उसमें एक है धुन आत्मदेव आत्मदेवा उनको देखा कि उनकी जो पत्नी है जिसका नाम था धुंधली उसको पुत्र नहीं था तो जंगल में जाके एक सरोवर के किनारे बैठते और वो बहुत तपस्या करते संयासी उनके पास आते हैं कहते हे सन्यासी आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे पुत्र चाहिए सन्यासी कहते पुत्र जीवन तुम्हारे जीवन में लिखा ही नहीं है पुत्र आएगा तो तुम्हारा जीवन नरक के समान हो जाएगा तो कहते कुछ भी हो जाए तुम सन्यासी हैं तुम्हें क्या पता पुत्र का सुख कितना अधिक होता है उसको पढ़ाने लगा आत्मदेव संन्यासी कहते हमें पता है पुत्र का क्या सुख होता है मैं कह रहा हूं नहीं कहते नहीं चाहिए ठीक है फल देता हो दे दो अपने पत्नी को खिलाओ वो फल उनके पत्नी को देता तो पत्नी तो महा गुण वाले थे वो सोचती है, फल खाऊंगा खाऊंगे मैं गर्भवती रह जाऊंगे घर को आग लगेगी तो दौड़ नहीं सकते मर जाऊंगे फल नहीं खाना है मुझे वो सोचती ऐसे बहुत कारण सोचने लगे फिर वो कहती है फल जाके एक गाय थी उनके घर में गाय को खिलाती है गाय एक बच्चे को जन्म देती है किसको गोकर्ण को सुना आपने वो कथा और फिर वो जो उनका एक पुत्र होता है उनके बहन का पुत्र होता है वो धुंधकारी और वो इतना कष्ट देता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता तो ऐसे भौतिक पुत्र बहुत अधिक है लेकिन पुत्र की कामना करना है तो राम जैसा पुत्र होना चाहिए तो ऐसे दशरथ महाराज ने पुत्र की कामना की और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यज्ञ के द्वारा क्योंकि हर चीज हमारे जीवन में यज्ञ से प्राप्त होनी चाहिए जिसके द्वारा हमें उसके कर्म के रिएक्शंस नहीं मिलते इसलिए तो गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि यह व्यवस्था की गई है आप मनुष्यों को क्या करना है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो और वो देवता प्रसन्न होकर उसके बदले में आपको देते रहेंगे इसलिए तो प्रसाद आ, संतो सर्व ते ये पचन्ति कहा गया है कि भगवान को अर्पित न किए हुए आप खाते हो तो क्या खाते हो पाप ही खाते हो तो भोग लगाना भी यज्ञ है तो दशरथ महाराज कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए तो यज्ञ के माध्यम से होना चाहिए तो उन्होंने फिर अश्व यज्ञ शुरू किया और अपने सारे मुनियों को मंत्रियों को बुलाया सुमंत्र आदि वगैरह आए उनके जो मंत्री हैं मुनि गण आते हैं सुयज्ञ है वामदेव है जावाली कश्यप आदि आते हैं और उन सबको कहते सुतार्त नास्ती वही सुखम कि पुत्र नहीं है तो सुख नहीं है दशरथ महाराज कहते हैं तो उन सबकी सम्मति उन्होंने ले ली और उनको सबको कहा मंत्रियों को ऋषियों को कहा जो पुर थे कि अभी मैं यज्ञ करने जा रहा हूं इसके लिए सारे सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए और एक अश्व को छोड़ी अश्व में यज्ञ का मतलब है एक अश्व को पूरे पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाता है वो भ्रमण करके आता है तो उसके बाद वो यज्ञ संपन्न किया जाता है और शरयू नदी जो अयोध्या के तट पर नजदीक है जिसके तट पर अयोध्या बसा है उस नदी के किनारे ही यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाता है और वो कहते अश्वमेध यज्ञ करने के बाद मैं पुत्र यज्ञ जिस यज्ञ के द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो ये ये न्यूज उन्होंने सारे रानियों को जाकर सुनाई रानिया ये न्यूज सुनकर आनंदित हो जाती है और वो आनंदित होती है सुमंत्र, ये जो सुमंत्र है बहुत ही बुद्धिमान है उसका बहुत बड़ा रोल है रामायण में तो ऐसे जो सुमंत्र है दशरथ महाराज को कहते हैं कि मैंने कैसे पुत्र प्राप्ति होगी उसके बारे में मैंने एक कथा सुनी है जिसको पूर्व समय में जो चार कुमार है उनमें से सनत कुमार ने सारे ऋषियों को बताया था कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी इवन आपको भी हाँ तो वो मैं आपको बताऊंगा जो सुमंत्र है वो उनको बोलते हैं एक महान ऋषि का चरित्र वर्णन करते हैं तो हम उसका वर्णन करेंगे तो वो कहते हैं कि एक महान ऋषि थे जिनका नाम था विभांडक ऋषि ये एक कश्यप के पुत्र थे हाँ तो ये रामायण का ही भाग है रामायण में यह सारी चीजें वर्णित हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं रामायण से कुछ चीजों को थोड़ा सा संक्षिप्त करेंगे जो चीज बहुत अधिक नीड नहीं है और जो आवश्यक है उनको थोड़ा विस्तृत करते हुए रामचरित्र का वर्णन करने का प्रयास करेंगे तो उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि एक मुणित है विभाडक जो कश्यप के पुत्र थे और ऐसे ये जो विभाडक है उन्होंने बहुत तपस्या करना शुरू किया जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है तो सबसे अधिक प्रॉब्लम किसको शुरू होती है किसको इंद्र को आ, ये पद का बड़ा प्रॉब्लम है कुर्सी। कुर्ची चेयर के लिए कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं? हा महाभारत है केवल एक कुर्सी के लालच के लिए इंद्र तो छोड़ना ही नहीं चाहता अपनी कुर्सी हाँ तो जब कोई मुनि ऋषि तपस्या करता है उसको लगता है ये तपस्या करेगा मेरा स्थान प्राप्त करेगा इसको कहते आसक्ति अपने पद के प्रति आसक्त होना अपने उपाधि के प्रति आसक्त होना बल्कि सोचना चाहिए शरीर में छोड़ने वाला हो यह जो पद आदि है उपाधि है डेजिग्नेशन है वो तो बहुत क्षुद्र है वो कभी भी मुझसे जा सकता है तो जब इंद्र ऐसे सोच रहे थे तो उन्होंने इंद्र के बाद इंद्र के पास ये हमेशा सबके लिए एक ही आश्र यूज करते हैं ऋषि मुनि के लिए उनके पास पावरफुल आश्र कौन सा है अप्सरा है ना कुछ भी हो जाए अप्सरा को भेजेंगे एक अप्सरा को उन्होंने उन्होंने चुन लिया कहा जाओ उनके तपस्या भंग करो हा तो कहते हैं वो अप्सरा उनको बोलती है कि मुझे डाउट नहीं है वो आपका पद नहीं ग्रहण करना चाहेंगे वो जाती है एक ऋषि कन्या का रूप धारण करके उसने सोचा इस ऋषि के सामने नृत्य करोगे संगीत आदि करोगे तो ये ऋषि साप दे सकते हैं तो सेवा करने की भावना से उनके वहां गए एक ऋषि कन्या का वेश उसने धारण किया इतनी सेवा की बहुत प्रकार की सेवाएं की पुष्प चयन करना पूजा की सामग्री एकत्रित करना मंत्रों के जब वो उच्चारण करते हैं तो गंभीरता से उन मंत्रों को सुनना तो उसमें इतनी रुचि आ गई इतने प्रसन्न हो गए वो जो मुनि है मु ने पूछा क्या वरदान चाहिए तुम्हें? वो कहती है कि मैं वरदान क्या चाहती हूं मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं आपसे मुझे संतान प्राप्ति होनी चाहिए ये सोचे अभी क्या करो इसका कार उस समय क्या था वचन कुछ निकले मुख से तो उसकी पूर्ति करने के लिए लोग दक्ष होते थे आज के समय में हजारों वचन लिए जाते हैं एक क्षण में वचन भूल जाते हैं और वचन वापस नहीं लेता था व्यक्ति तो मुनि ने उनसे विवाह करता है और वो गर्भवती रहती है वो जो अप्सरा है और वो गर्भवती थी तो वो सोच मुनि ने फिर मुनि वहां से चला जाता है फिर से तपस्या करने के लिए उन्हें सोचा कि मुझसे क्या हुआ है तो वो जो अप्सरा थी उसने सोचा मुझे क्या करना यह पुत्र आदि का यह भूलोक में तो वो क्या करती है उसके पास दैव शक्ति थी जिसके द्वारा एक हिरण के गर्भ में अपना गर्भ ट्रांसफर करती है अभी वो ये चली जाती है स्वर्ग में हिरण गर्भवती हो जाता है और ऐसा गर्भवती हिरण एक दिन जल पीने के लिए आता है और वहां एक पुत्र को जन्म देता है और वो पुत्र जो जन्म होता है बल्कि ये जो मुनि जब तपस्या कर रहा था तो उसको अपने दिव्य दृष्टि से महसूस हुआ कि मुझ मेरे ऊपर कोई तो निर्भर है कोई तो ये गलती हुई है तो एक बार ये जब तपस्या कर ही रहे थे उस समय वो हिरण दौड़ते हुए उनके पास आता है और फिर वो जाते उस हिरण के हिरण ने जो एक बालक को जन्म दिया था उस बालक को वो स्वीकार करते है और जानते हैं कि ये बालक वास्तव में किसका पुत्र है ये मेरा ही पुत्र है देखते कि उस बालक के सर में शुंग था सिंह था जैसे हिरण के सिंग होते हैं वैसे एक सिंग था जिसके कारण उस बालक का नाम क्या पड़ा ऋष पड़ा उसने सोचा इस मुनि ने सोचा कि एक स्त्री के कारण मेरा पतन हुआ है इतना कष्ट मुझे हुआ है मेरा ये जो पुत्र है जिसको मैं आज से क्या करूंगा उसको कभी भी किसी स्त्री के संपर्क में आने नहीं दूंगा ऐसा उसने सोचा और जिस वन में वो रहने लगे हा उस वन में जब रहने लगे जितने भी पशु थे जो आ, मादा पशु थे उनको अपने दिव्य शक्ति से वन से बाहर कर दिया उस आसपान वन में केवल कौन से मेल मेल पशु ही रहेंगे तो इतना कुछ किया उन्होंने अपने ऋषिशंग के लिए कि ये बस आजीवन नैस्टिक ब्रह्मचारी रहेगा किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आएगा और भजन आदि करता रहेगा तो ऐसे मुनि को उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया यज्ञ करना वेदों का अध्ययन करना सब कुछ अभी उस ऋषिशृंग मुनि को अपने पिता के अलावा दूसरा कोई पता ही नहीं है उसको श्री वस्तु एग्जिस्ट करती जगत में वो भी पता नहीं है इसलिए भागवत की शुरुआत में आया है कि आपको दोनों का ज्ञान होना चाहिए ज्ञान क्या है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए अज्ञान क्या है उसके बारे में भी जानना चाहिए इसको पूरा ज्ञान कहते हैं केवल ज्ञान ही होना इनफ नहीं है आपको इग्नोरेंस क्या है वो भी जानना चाहिए ये भौतिक जगत क्या है उसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए भगवान की यह जो बहिरंगा शक्ति है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए भगवान की अंतरंग शक्ति क्या है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए तो इस प्रकार से इन्होंने इनको केवल यही ज्ञान था तो लेकिन क्या हो जाता है उस समय अंगदेश जो अयोध्या के नजदीकी था अंगदेश के जो राजा थे जिनका नाम था रोमपाद ये जो कथा सुमंत्र मुणि दशरथ महाराज को कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो अंग देश के राजा है रोमपाद वो रोमपाद को आप जानते हो जिनको अपनी पुत्री अपने दत्तक दी थी कौशल्या से एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था शांता वो शांता को अपने मित्र रोमपाद अंग देश के राजा थे रोमपाद क्यों नाम पड़ा क्योंकि उनके तलवे में नीचे पाओ में क्या थे बहुत सारे रोम थे बाल थे इसलिए उस राजा का नाम रोमपाद पड़ा तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसे रोमपाद जो राजा हैं जिनकी जिनसे कुछ अधर्म हुआ था साधुओं के प्रति दान देने में कुछ घटना हुए थे जिसके कारण सारे ऋषि उस स्थान को छोड़कर गए उन्होंने कहा तुम्हारे देश में कभी वर्षा होगी ही नहीं जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही थी अकाल हो रहा था फिर मुनियों ने कहा वर्षा तभी होगी एक ऐसे ऋषि हैं जिनका नाम है ऋषि श्रृंग वो यदि आपके राज्य में एक अपना चरण रख देंगे तो वर्षा आपके राज्य में होगी केवल एक बार वो अपना चरण रखे उतना ही काफी है लेकिन जब वो ऋषि ऋषिशंगे के बारे में बोला तो कहे कि यह ऋषि संज्ञ साधारण ऋषि नहीं है उसको वन से यहां लाना इतनी ईजी बात नहीं है अनभिज्ञस्तु नारी नाम कि ऐसे रश ऋषिंग से है से है और से और विषय सुख से है ऐसे वो आ नहीं सकते उनको लाने के लिए क्या करना चाहिए वो मुनि कहता है एक युवती को भेजना होगा वो जाकर उस उनको मोहित करके वो लेके आ गई तो पॉसिबल है आपका यहां जल की वर्षा हो जाएगी और सुमंत्र भी उनको वही कहते हैं ऐसे जो ऋषिशृंग मुनि है वो यदि आये अयोध्या में और वो यदि आपका पुत्र कामेश करेंगे तभी आपको चार पुत्र प्राप्त होंगे अन्यथा आपको पुत्र प्राप्ति संभव नहीं है तो इस ऋषिशृंग मुनि को लाने के लिए उस अंग देश की एक युवती है बल्कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि कई वेश को उन्होंने बुलाया लेकिन एक जगह वर्णन आता है कि एक क्रांतिकारी नेशनलिस्ट होती है ना कोई होता है ना अपना उसके लिए प्राण की आहुति देने वाला पहली ये नेशनलिस्ट लेडी थी जिसने अभी ऐसे ऋषि के पास जाना सामने जलना है उसको उनके सामने जाना लेकिन उसने कहा मेरे अंग देश के लिए वहां वर्षा होने के लिए मैं अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं मैं उस मुनि के पास जाऊंगे वो एक नाव ले ली उसमें बैठी और, और और युवतियों को लिया अपने साथ ये सारे युवतियों ने मुनि का वेश धारण किया अपने बालों को चूड़ा बना लिया और वलकल वस्त्र आदि डाल दिए और बहुत सारे स्वीट मिस्टाना अपने साथ ले लिए। ये ये बहुत पावरफुल है स्वीट से प्रभुपाद ने डिवटी बनाया अभी अब देखेंगे ऋषि श्रृंगे मुनि की हालत स्वीट से ही खराब हुई है वहाँ वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि लड्डू लेके गए थे, एक जगह कहते गुलाब जामुन ले गए थे तो मुझे लगा प्रभु पास स्वीट बॉल खिलाए थे ना सबको गुलाब जामुन में खिलाए थे तो ऐसी ये जो युवतियां निकली ये विभाडक मुनि के पुत्र ऋषि ऋषिशंग अपने आश्रम में बैठे थे और विभाडक यदि वहा होते मुनि तो कोई आस आ ही नहीं सकता था स्त्रिया तो पॉसिबल ही नहीं है लेकिन दैव का क्या योजना थी भगवान राम को अवतरित होना था शायद इनको जंगल से बाहर ले जाना था तो वहां ये विभाडक मुनि के लिए कुछ काम आ गया वो दूसरे मुनि के साथ एक हफ्ते के छुट्टी में चले गए अभी उनका ये जो पुत्र है ऋषिशुंग अकेला रह गया और ऋषिशुंग का बोला था पुत्र रोज सुबह उठकर नित्य कर्म करना चाहिए नित्य कर्म क्या है यज्ञ करो स्वाहा आहुति आदि डालो तो कोई पूछे भक्तों के लिए क्या नित्य कर्म है कोई व्यक्ति नित्य कर्म नहीं करता अपने जीवन में तो उसको पाप लगता है पाप का भागीदारी है भक्तों के लिए नित्य कर्म क्या है सोला मालाओं का जप करना सुबह उठना मंगल आरती आठन करना हाँ ये उसके लिए नित्य कर्म है बाकी कर्म हुए या ना हुए वो बाद में है बाकी धार्मिक कर्म बाद में है लेकिन यह नित्य कर्म है हरे नाम का उच्चारण करना हरे कृष्णा जोर से कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो जब ऐसे ये सारे मुनि के वेश में ये पहुंचे और इतनी अद्भुत लग रही थी ये जो युवतियां हैं आकर्षक लग रहे थे जिसका वर्णन वाल्मीकि कहते हैं कि मनमथा कामदेव का एक नाम मन मथ है कामदेव मीन्स मन को मोहित करता है हा हमें झकझोर कर देता है हिला देता है तो ये जो युवतियां हैं मुनि के वेश में थी वो गाते हुए जा रहे थे और ये जानबूझकर उसके आश्रम के पास गए और गान करना शुरू कर दिया ऋषिशंग मुनि अपने आश्रम से देखा रे ये आवाज कहाँ से आ रही है ये आवाज बड़ी बुरी चीज है इसलिए वेदों में एक मंत्र आता है वेद कहता है कि इस संसार के जीवन इस संसार के जीवों के बंधन का कारण क्या है वेद कहता है संसार के जीवों के बंधन का कारण है शब्द अनावृत्ति शब्दात कहते शब्द के द्वारा जो बंधा हुआ इस संसार में देखो बहेलिया के शब्द से जो मृग है वो बंध जाता है मर जाता है हाँ, उसकी मीठी जो बासुरी आदि है गान है तो उसी प्रकार कहते हैं इस संसार में जो शब्द से बनता है और शब्द के द्वारा ही वो मुक्त हो सकता है इसलिए दिव्य शब्द को सुनते रहो दिव्य शब्द का उच्चारण करो इसलिए वेद कहता है अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति मतलब बारम्बार क्या करो बोलते रहो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को हम क्या करते बारंबार उच्चारण करते हैं बोलते रहते हैं तो जैसे ही ये साउंड उन्होंने सुना तो वो दौड़े दौड़े नहीं चले गए देखने की क्या है देखा कि आ उनको देखने मात्र से कहते मेरे जीवन में इतने सुंदर मुनि नहीं देखे अभी उनको पता नहीं है कि ये स्त्रिया है स्त्रिया वैसे आकर्षक है इसको पता नहीं श्री नाम का कोई एंटिटी इस जगत में एग्जिस्ट करता है हा वो है प्रकट है जैसे डिस्कवरी में आपको मिलता है ना डिस्कवरी चैनल में आपको नए नए प्राणी दिखाई देते जो आज तक नहीं देखे हाँ तो उसी प्रकार से इनके लिए ऐसे ही था इन्होंने उनको देखा उनको लगा मेरे जैसे मेरे पिता के जैसा ही मुनि है और ये मुनि गान कर रहे हैं और ये मुनियों को देखते ही उनके मन में एक स्वाभाविक स्नेह स्नेह जागृत हो जाता है और वो कहता है इन्होंने अपना परिचय आदि दे दिया और उन्होंने कहा चलिए चलिए हमारा आश्रम में आइए अंदर आइए हम मिलके यज्ञ करते हैं वो मिलकर यज्ञ करने लगे फिर इन्होंने थोड़ा गीत गाए ये सब किया उन्होंने तो शीघ्र ही उनका आलिंगन उन जो युवतियां थी उन्होंने ऋषि शनि का आलिंगन किया और ये ऋषिशृंग मुणि सोचने लगे कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है <laughs> उनका आलिंगन करके फिर उन युवतियों ने कहा कि हम बहुत सुंदर सुंदर फल लेके आए हैं अभी वो फल नहीं थे वो अंग देश से क्या लेके आए थे वो सारे युवतिया स्वीट्स लेके आए थे जैसे मैंने कहा लड्डू लाए थे वहाँ वाल्मीकि रामायण में तो डायरेक्टली श्लोक में लिखा है लड्डूज़ और बाकी और रामायणों में अलग अलग स्वीट्स का वर्णन आया है तो जैसे वो स्वीट दिया और उन्होंने उनको खाया वो कहते हैं कि अरे ऐसा फल मेरे जीवन में नहीं खाया क्योंकि इनको तो फल कंदमोल यही खाने की आदत थी उनको क्या पता ये तले हुए स्वीट्स क्या होते हैं ये बाकी पकवान छप्पन भोग आदि क्या होते हैं वो ऋषि मुनि ने जैसे खाया तो वो कहते और दो और दो और खाने लगे तो जब ये लोग जाते वो कहते हैं ऐसे बहुत वर्णन आता है कि मेरे सर में एक ही हाँ शिंग है हा, आपके छाती में दो दो शिंग कैसे है फिर वो कहते हैं कि आप चले जाने वाले हो तो लेकिन मत जाइए आप मेरे साथ ही निवास कीजिए अभी ऋषिशृंगमुनि से रहा नहीं जा रहा था लेकिन ऋषिशृंग मुनि ने देखा कि ये चले जा जान बुझ चले जाती है वो जाकर आसपास से जाकर वृक्ष के नीचे रहती है और फिर दूसरे दिन ऋषिशृंग मुनि आश्रम से बाहर निकल उनको ढूंढने के लिए जाता है जैसे ढूंढने के लिए जाता है वो कहते वो फल है आपके पास और फल है तो वो कहते हमारे पास बहुत फल है आप चलिए हमारे आश्रम चलिए कहा चलिए आश्रम चलिए तो वो उनको अपने आश्रम ले जाने के लिए तैयार होते हैं बल्कि वो कहती है वो कहते हैं कि मेरे जो केश हैं मेरी जटा तो बड़ी व्यस्त है आपके जो जटाए बड़ी कोमल है आपकी जटाएं बड़ी चमकती है आप जो भस्म लगाते हो उसमें सुगंध आती है पाउडर लगाती होंगे वो श्रिया हाँ उनके बाल इतने मुलायम होंगे अभी इनको ये सारी चीजें पता नहीं थी ऐसा इतना विस्तृत वर्णन किया है रामायण में तो फिर वो कहते कि आप हमारे साथ चलो आपको फल ही फल खिलाएंगे हम हमारे आश्रम में और वो लेके निकल रही हैं वो निकल गई तो उनको आश्रम में आश्रम क्या नाव में बिठा दिया जिस नाव को वो लेके आ रहे थे उसने नाव में बिठा और उनका आश्रम ही चेंज कर डाला <laughs> वो बेचारे ब्रह्मचारी थे वहा <laughs> जैसे पहुंचते हैं अंगदेश में अंगदेश में वो गए और नाव जैसे नजदीक गई तो उन्होंने अपने चरण रखे पहला चरण जब अंगदेश के भूमि पर रखा इतनी वर्षा होने लगी सोचा नहीं जा रहा था इतनी वर्षा और उनका स्वागत करने के लिए अंगदेश के राजा रोमपाद आ गए और उनको अपने महल में ले गए और उन्होंने तैयारियां कर दी सब जगह स्वागत के वो लगा दिए थे बैनर्स अभी यहां विभा आश्रम में आ गए वापस <laughs> देखते हैं कि मेरा पुत्र नहीं है आ? जिसको इतना मैंने क्या किया था संभाल कर रखा हुआ था हाँ प्रभुपाद कहते हैं ना श्री ये दोनों अलग अलग बहुत अच्छे हैं भगवान की सेवा में सेवा के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि बोथ आर कि वो दोनों अलग अलग सेवा करते हैं वो बहुत अच्छे हैं जब वो एक आ जाते हैं तो कठिनाई शुरू हो जाती है तो ऐसे जो विभाक मुनि ने देखा कि मेरा पुत्र नहीं है उनको पता चला तो बाद में बाट बटाओ ना ये प्रभु बाद में बांटो आप किसी को दे दो आपस में शेयर कर लेंगे दे देंगे तो ये जो विभाडक मुनि आए वापस अरुण ने देखा मेरा पुत्र नहीं है तो वो बहुत क्रोध में निकल गए वांगदेश, रोमपाद के वहां तो राजा रोमपात को पता था कि आने वाले है संकट आने वाला है तो ये डक मुनि के भी बैनर्स लगा दिए कि आपका स्वागत है अंगदेश में और कौन स्वागत कर रहा है राजा ऋषि स्वागत कर रहा है अपनी अपनी जो शांता उसको दे दिया उनको ऋषिशंगों को कि इसके साथ अभी विवाह होगा और ऋषिशंगों को राजा बना दिया तो विभाग आगे देखा घुसते घुसते सारे न्यूज बैनर्स सब देखते देखते पहुंच गए देखा पूरा क्रोध क्रोध था लेकिन जैसे पब्लिसिटी देखी सब जगह होर्डिंग लगे हुए हैं तो बिल्कुल ही शांत हो गए और कहते ठीक है लेकिन जब पुत्र प्राप्त हो जाएगा शांता को तो मेरा ये जो पुत्र है ऋषिशृंगा चाहिए मेरे पास और वो हुआ आगे चल के तो यह ऐसे ऋषिशृंग वहां निवास किए उनका शादी हुआ शांता के साथ जो दशरथ की कन्या है दशरथ महाराज को जैसे पता चला वो मुनि आना चाहिए और वो केवल कुछ ही दिनों के लिए वहां गए थे कुछ ही महीनों के लिए ऋषि कोई आजीवन नहीं रहे शांता के साथ ना आंग में आजीवन रहे कुछ ही महीनों के लिए रहे तो जब वो रहे तो उस समय दशरथ महाराज ने सुमंत्र से जब ये बातें सुनी तो वो वहां से निकलते हैं और जाते हैं जाकर ऋषिशंग के चरणों में गिरते हैं कि आप आ जाइए आप आ जाइए और क्या कीजिए मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ इस यज्ञ में आप उस यज्ञ का यज्ञ को स्वीकार कीजिए और यज्ञ करिए मेरे लिए तो ऋषि कहते हैं कि मेरे पास कम समय है मैं आऊँगा आपके वहाँ और यज्ञ करूँगा तो ऐसे ही यज्ञ की अरेंजमेंट होती हैं और राजा दशरथ यज्ञ करने के लिए पहली बार ऋषिशंगी और उनकी पत्नी पुत्री जो है दशरथ की शांता ऋषिशृंग के साथ अयोध्या आते हैं उनका निवास आदि की व्यवस्था की जाती है और फिर राजा दशरथ सब जगह के राजाओं को बुलाते हैं जनक को बुलाते हैं काशी के राजा को बुलाते हैं केके देश के जो राजा है उनको बुलाते हैं रोमपाद को बुलाते हैं कौशल देश के जो राजा है और मगध देश के जो राजा है सबको बुलाते हैं और फिर बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जाता है और मुनिगण कहते हैं कि आपको चार पुत्र होंगे इस यज्ञ के द्वारा और देवताओं को फिर आवती की आवती प्रदान की जाती है तो जब आवती प्रदान की जाती है तो सारे देवता भी अदृश्य रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं सारे देवता वहां आ जाते हैं और देवता के साथ ब्रह्मा जी भी आते हैं तो देवतागन कहते हैं कि हे ब्रह्मा यह सही समय है क्योंकि राजा दशरथ को अभी पुत्र चाहिए तो हमें हम तो द, ब्रह्मा को कहते हैं तुम्हारे वन तुम्हारे वर वर के कारण ये जो आसुर रावण है उसने हमारे नाक में दम कर दिया है देवता ऐसे चिल्ला चिल्ला के रावण उनको बोल रहे ब्रह्मा को कहते हैं, अभी सही समय है ये इतना भयावह ये रावण है कि जिसको कोई मार नहीं सकता केवल मनुष्य ही मार सकता है तो अभी सही समय है कि यह पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ के द्वारा आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इस यज्ञ से प्रकट हो जाए और दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में क्या करें वो जन्म ग्रहण करें। उसी क्षण देवता और ब्रह्मा जी ये चर्चा कर रहे थे उसी समय क्या होता है कि भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में जिन्होंने पितांबर धारण किया था और वो कहने लगते हैं ब्रह्मा जी उनको प्रार्थना करते हैं तत्र तुम मानुषो भूतवा प्रवृद्धम लोक कंटक अवध्यम दैव दैवतेर विष्णो समरे जहे रावणम प्रार्थना करते कि हे भगवान आप प्रकट हो जाइए और जो अजय रावण है जिसको मारना अत्यंत कठिन है उसको आप विनाश कीजिए जब देवताओं का मुनियों का सारा कष्ट है हाँ उसको दूर करने के लिए हाँ हम आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं देवताओं ने ब्रह्मा ने सबने प्रार्थना की भगवान विष्णु से भगवान विष्णु ने कहा आप सब लोग भय का त्याग करो मैं जल्दी अवतरित होने वाला हूँ हो, और मैं अवतरित होकर ये जो रावण को ही नहीं रावण के पूरे वंश का विनाश कर दूंगा रावण को मारूंगा उसके पुत्रों को मारूंगा उसके पौत्रों को मारूंगा उसके अमात्य को मारूंगा उसके मंत्री को मारूंगा उसके बांधव को मारूंगा भगवान इतने क्रोध में आ गए थे कोई बता ना उत्साह हो जाता है कहा जाना है तो उनको मुझे जाना ही चला मैं करके दिखाऊंगा इतने उत्साही हो गए थे उन्होंने कहा इन इन सबको मैं मारूंगा और मैं दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा हाँ तो इस प्रकार से पुत्र यज्ञ होता है और जैसे ही यज्ञ होता है के द्वारा वो शिक्षण क्षण उसमें से प्रकट हो जाता है और और जिससे एक एक काले वर, काले और लाल वर्ण का एक व्यक्ति प्रकट हो जाता है गंभीर वाणी से जिसके बड़े बड़े केश थे और आ, मानो एक सिम की तरह हो बहुत सारे आभूषण पहने थे उसने सुवर्ण पात्र उसके हाथ में था और वो इतना बड़ा पात्र था जिस पात्र में पात्र लेकर बाहर आया उसने कहा हे महाराज दशरथ इसमें क्या है प्रजापतियों के द्वारा प्रदत्त यह पात्र है जिसमें पायसम देव निर्मितम पायसम शब्द का क्या अर्थ है खीर तो वहां उस श्लोक में कहते पायसम देव निर्मितम ये पायसम है ये जो खीर है वो आप ले जाइए और अपने रानियों को आप खिलाएंगे तो उसके द्वारा क्या प्राप्त होंगे चार पुत्र प्राप्त होंगे तो वो लेके आते हैं और अपने चार रानियों को वो बांटते हैं मानो सौ प्रतिशत है तो उसमें फिफ्टी परसेंट जो भाग तक खीर था वो किसको प्रदान करते हैं कौशल्य को देते हैं और फिर जो आधा बाग बचता है पचास उसके दो भाग करते हैं 25 25 तो पच्चीस प्रतिशत कई कई को देते हैं फिर कई कई उसका तो उसका आधा कर लेते हैं और उस सुमित्रा को देते हैं तो अभी सुमित्रा के पास दो भाग हो जाते हैं कई कई के पास एक भाग हो जाता है और कौशल्य के पास एक भाग हो जाता है ये ग्रहण करने के कारण जो देवनिर्मित पाय समता खेर जिसके द्वारा ये सारे जो रानिया हैं वो गर्भ धारण करती हैं और फिर आगे चलकर हाँ भगवान का प्राकट्य होता है तो मुझे लग रहा है कि टाइम हो गया है और हम बहुत स्लो जा रहे हैं तो कल हम भगवान राम के प्राकट्य का बहुत विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है जिसका वर्णन करेंगे कि कैसे भगवान राम का प्राकट्य होता है क्यों ये जो चार आ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हाँ वो कैसे इस संसार में अवतरित होते हैं और उनके अलग अलग किस प्रकार से वो लीला करते हैं सारे अयोध्यावासी दशरथ महाराज आदि को प्रसन्न करने के लिए उसका वर्णन हम कल करेंगे तो बल्कि एक चीज कहूंगा कि जब भगवान विष्णु ये कहकर गए थे ब्रह्मा आदि को और फिर भगवान दशरथ महाराज के पुत्र की भावना को धारण किए और प्रकट होने के लिए तत्पर हो गए तो उस समय ब्रह्मा ने सारे देवताओं को बोला कि हे देवताओं आप सारे वानर उत्पन्न करो या वानरों के रूप में आप उत्पन्न हो जाओ हाँ तो उस तो समय अलग अलग देवताएं बड़े बड़े शक्ति संपन्न वानरों को उत्पन्न करते हैं क्योंकि पहले से ही योजना थी कि भगवान राम की सहायता कोई करेगा तो वह कौन करेगा वानर करेंगे क्योंकि रावण ने तो बहुत प्रकार के वर आदि मांगे थे तो फिर अलग अलग वानर प्रकट हो जाते हैं भालू प्रकट हो जाते हैं इंद्र बाले को प्रकट करता है सूर्य सुग्रीव को प्रकट करता है इनका तो बड़ा ही रोमांचकारी कथा है आ, ये जो बाली और सुग्रीव का जो जन्म है वो हम जब अनुसया का वर्णन होगा आगे चल के भगवान राम जाते हैं उनके आत्री और अनुसया के आश्रय में आश्रम में तब उसका वर्णन करेंगे तो फिर बृहस्पति के द्वारा तार वानर प्रकट होता है विश्वकर्मा के द्वारा नल की प्रक, नल होता है अग्नि के द्वारा नील होता है अश्विनी कुमार के द्वारा द्विवेद और महद होता है वरुण के द्वारा सुशन है पर्जन्य के द्वारा शरभ है और वायु के द्वारा कौन हनुमान हनुमान जी के तो पूरा पृथ्वी जो रिच है वानर है लंगुर है सबसे सबसे भर गया था और इतने पावरफुल थे ये वानर और ये सब लोग सब जगह फल ग्रहण करते थे और इतना उनमें गर्व था सिमक के समान बल था पर्वत को उखाड़ देते थे अपने नखों से दांत उनके शत्र शस्त्र थे उनमें इतना इतनी शक्ति थी सागर को लागने की सामर्थ्य उन बंदरों में था और कोई बादल उनके ऊपर से जाए ये बंदर बादल को ऐसे हाथ से पकड़ के नीचे ले आते थे ऐसे पावरफुल ये बंदर थे और ऐसे सिमहनाथ करते थे कि उनके सिमहनाथ से पंच ऊपर जा रहे बेचारा गिर के पड़ जाता नीचे गिर जाता था हा? तो ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण ये ब्राह्मण नहीं बंदर प्रकट हो गए किसकी सेवा के लिए राम की सेवा के लिए देवताओं ने सोचा नहीं ब्राह्मण बनने के लिए तैयार हो गए तो इससे क्या सीखते हैं भगवान की सेवा के लिए आपको कुछ भी बनने के लिए कहा जाए आपको कहा जाए कल वानर बनके आना है मतलब भगवान और गुरु की सेवा के लिए कुछ भी बनने के लिए आपको तैयार होना चाहिए अभी वानर बनना कुछ अच्छी चीज है क्या आप गाड़ी से आते हो और आपको आप गाड़ी से उतरते समय एक वानर अपने यहां लेके उतरोगे तो कैसे दिखेगा अच्छा लगेगा कोई अप्रिशिएट करेगा नहीं या आप चल रहे हो आगे और पांच वानर आपके पीछे पीछे चल रहे हैं आपके सेवक के भाते हाँ लेकिन राम का देखो ना ग्लोरीज मतलब भगवान राम ने वानरों को इतनी बड़ी पोजीशन दी उनको कोई शर्म नहीं आई तो इतना बड़ा स्थान दिया है हाँ तो इससे यही शिक्षा प्राप्त होती है कि जब गुरु की सेवा कृष्ण की सेवा करने का जो मौका मिलता है और हम उसमें हमें कोई भी रोल निम्न से निम्न छोटे से छोटा बनने के लिए कहा जाए तो भी हमें क्या नहीं होना चाहिए ये भावना नहीं रखनी चाहिए मैं क्यों हाँ नहीं हमें सोचना चाहिए जो भी चीज मुझे हो भगवान की सेवा के लिए बनना पड़े तो हंसते हंसते आनंद से इसलिए तो देवता गण वानर बने हैं उनका ही विस्तार है सारे वानर वो भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने के लिए और ये भावना जब होगी तब हम वास्तव में भगवान के दास कहलाएंगे हाँ इसलिए तो हनुमान जी हमेशा अपना परिचय देते हुए वो कहा करते थे दासोहम कौशल इंद्र कि मैं दास हूँ राम का दास हूँ जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया है तो ऐसी भावना का हमें धारण करना चाहिए तो आज हमने यही चर्चा की कि किस प्रकार से रामायण का प्राकट्य होता है भगवान राम पर्सनली श्रवण करते हैं ऐसा अयोध्या नगर जो युद्ध से रहित है और जिसका पालन दशरथ कर रहे हैं पुत्र की कामना करते वास्तव में अपने जीवन में राम चाहते हैं हमें भी भगवान राम की ही कामना करनी चाहिए और जिससे हम सुखी हो सकते हैं और फिर आगे चर्चा किया कि जब इनकी कामना हुई पुत्र चाहिए तो उन्होंने सुमंत्र ने कहा कि आपको पुत्र चाहिए तो ऋषिशंगम उन्हीं को लाना होगा वो यज्ञ करेंगे तभी आपको पुत्र प्राप्ति होगी और फिर उसी समय देवता भगवान को आह्वान करते हुए कहते हैं कि सही समय है मनुष्य के रूप में आपको प्रकट होने का और फिर पायस हम प्राप्त होता है देव निर्मित जो ये तीनों रानियाँ ग्रहण करती हैं और कर हम चर्चा करेंगे कैसे भगवान राम का प्राकट्य होता है और वो ये तिथि को क्यों चूज करते हैं और क्यों इनका अलग अलग जोड़ी बना हुआ है आ? भरत के राम के साथ कौन है लक्ष्मण भरत के साथ कौन है शत्रुघ्न तो ये बहुत सारे तत्व आदि शास्त्रों में प्रदान किया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ग्रंथराज रामायण के सीताराम लक्ष्मण हनुमान के प्रभुपाद के रामायण कथा महामहोत्सव के निगौ प्रेमनंदे